इस प्रसारण देखिए 22 से 24 दिसंबर प्रातः दस बजे से दोपहर एक बजे तक सिर्फ संस्कार पर भगव गीता सिर्फ एक पौराणिक संदेश नहीं बल्कि एक प्रकाश पुंज है इस लोकाप योगी ईश संदेश का सरल और काव्य रूपी आज के दिव्य मंगलमयी कथा में अष्टम दिवस में आप सभी अवगाहन कर रहे हैं राम कथा जग मंगल करनी पुण्य विवेक पावक कहूँ अरणि दात्री दिव्य श्री कथा का सुंदर समायोजन यहाँ पर हुआ है और हम सभी उसमें मग्न हो रहे हैं अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और जीवन धन्य हो रहा है हम सभी का पावन हो रहा है और ऐसे सभी श्रद्धालु श्रोताविंद दिल की राम कथा के तेही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी सत्संग के प्रेमी सभी सुधी श्रोता बैठे हुए हैं और दिल की खामोश लरजत को गजल कहते हैं और जिस आंख में आंसू हो उसको सजल कहते हैं कथा के रसिया जिन्हें कहते आधुनिक तुलसी उन्हीं सरताज को हम रामकमल कहते हैं उन्हीं सरताज को हम रामकमल कहते हैं ऐसे पूज्य श्री आधुनिक स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी के साक्षात अप्रतिम स्वरूप हमारे पूज्य महाराजश्री बैठे हैं और रामकथा ही नहीं अनेक अनेक विषयों के प्रकांड विद्वान अद्वितीय प्रवक्ता और हम सभी के परमाराध्य अनंतानंद जगत गुरु द्वाराचार्य के रूप में स्वयं नारायण स्वरूप महाराज जी व्यासपीठ पर आसीन हैं और उनका दिव्य दर्शन ही हम सभी को लाभान्वित होगा दर्शन के साथ साथ उनकी मधुर वाणी से भी हम सभी उत्पुरुत हो रहे हैं लाभान्वित हो रहे हैं ऐसे पूज्य महाराजा श्री और वात्सल्य स्नेह की प्रतिमूर्ति पूज्य महाराजा श्री व्यासपीठ पर आसीन हैं और दिव्य पूजन अर्चन के बाद हमारे महाराजा श्री की दिव्य अमृतवाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं आज अष्टम दिवस में और पूज्य महाराजा श्री का भरत चरित्र सम्पूर्ण देश विदेशों में गाया जाता है भरत चरित्र के विशिष्ट प्रवक्ता पूज्य महाराजा श्री विराजमान हैं और मैं अब अनंतानंद जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य महाराजा श्री के श्री चरणों में प्रणामांजलि निवेदित करते हुए ओठिशा वंदन चरणों में करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं सभी श्रोताओं की ओर से कंसल्प महाराजी दिव्य अपनी अमृत वै से हम सभी को लाभान्वित करें अपना सुभाषीवाद अपने दिव्य वचन हम सभी को प्रदान करें बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की सदगुरुदेव भगवान की लक्ष्मण दी चत जनकात्मज नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमालेब्यो चंद्रारे मरुगण अखंडमंडलाकार व्या चरा चरम तत्पदर्शि ये तस्मी श्री गुरु नम विमल कमलने विस्फुनगात्र तपनकुल मित्रम दान खुले, खुले चरित्रम भूमि पुत्री कलत्र अमित गुण समुद्रम नमः अमित गुण समुद्रम रामचंद्रम नमा बोलो सच्चिदानंद भगवानी की श्रीमद राघवेंद्र सरकार की की काशी विश्वनाथ भगवान की माता अन्नपूर्णा जी की पूज्य पाद बाबा तुलसीदास जी महाराज की अनंत श्री भूषित जगदगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की अनंत श्री घूषित श्रीमद्व जगदगुरुद्वाराचार्य श्री अनतानचार्य जी महाराज की जय परम पूज श्री सदुरदेव भगवान की जय ओं नम पार्वती फते हरे हरे महा paalu अजे बिहारी कर प्रणाम मेरा मे पुरा री करी प्रणाम मेरा मई फे पुरा सुधा समे गिरा उठ हर्ष मंगल मूरति मारुति नंदन मंगल मूलति मारुती नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल पवन तन संग तनित पवन तन बनित हृदय विराज अवधे बिहार हृदय विराज अवध बिहार हरिओ पिता गुरु गणपति सारदे माता पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु के नारदे शिवा समेत हो <laughs>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 परम प्राता स्मरणी परम पूज्य सद गुरुदेव भगवान श्री श्री एक हजार आठ श्री स्वामी जी महाराज मंच पर उपस्थित महंतगण आज परम सौभाग्य से श्री केशवाचार्य जी केशव द्विवेदी विराजमान है हार्दिक अभिनंदन व्यास गति पर करते हैं श्रद्धा और निष्ठा के द्वारा समायोजित इस कथा में आज आप अष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं कंसल जी की भगवान श्री राम जी में जो निष्ठा है जो श्रद्धा है भगवान से प्रार्थना करते हैं ये उनकी श्रद्धा और निष्ठा निरंतर बढ़ती है इतना ही नहीं अभी उन्होंने कथा के बीच में ही अपने पुत्र शिव कुमार कंसल और दिनेश कुमार कंसल जी की उनका जो जन्म गांव है बेरीबाल वहां पर का निर्माण करवाए क्योंकि गुरु गौशाला के बारे में कहते हैं और जो गंजवासोदा की जो गौशाला है उसमें भी उन्होंने एक किया हुआ है कंसल तो तो परिवार का बहुत बहुत हैं दुनिया में दान ये नहीं है कि तो करोड़ दिए श्रीमद भागवत में ब्रजांगनाएं कहती हैं सबसे बड़ा दानी भूवि गृणंत भूरी दाजना जो भगवत गान करते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं क्योंकि वो क्या जो निकृष्ट और पापा और अनेकों उदाहरण फिर दिए हैं समय उनका नहीं है कहने का तो बेखा नस सुई सोचे जोगी धनवानु धनबानुतिथि शिव भगते सुझा वो वैश्य मरने के बाद में शोचनीय है जो धन संपन्न होने के बाद में भी कृपण हो और संतों की दीन दुखियों की गौ माता की जो सेवना ची सु विप्रिय मानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुम पुण्यपति बंध प्रांत में रोना चाहिए सोचना चाहिए जो पतिव्रता नारी न हो हो, हो, कारण कलह रहता ऐसी नारी अगर मर जाए तो विधाता किस नरक में ये नरक भोगने के लिए गई होगी सोचिए जति प्रपंच के बाद ऐसा सन्यासी तोग तोग तोग लेकिन प्रपंच जिसके जीवन से ना गया हो वैराग्य जिसके जीवन में न आया ऐसे सन्यासी के मरने पर चिंतन करना चाहिए न जाने ये कहा पर आप भू ब sa uh... पापात्मा हो निकट प्रवृत्ति वाला प्राणी हो ऐसे प्राणी के मरने पर चिंतन किया जाता है न जाने किस अधोगति को ये पापात्मा गया हुआ लेकिन सब प्रकार भूपति बड़भागी आपके पिताजी जैसा बड़भागी तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता दशरथ जी कितने सुकृति थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि अगर जियो तो राम को स्मरण करते हुए जियो और राम के वियोग में राम विरह कर मरण समारा अद्भुत राम के विरह में अपने प्राणों का प्रत्याग कर उन्होंने जीवन को भी सुधारा और मरण को भी दोनों को सुधार दिया कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर जीना सीखना हो तो रामचीर्थ मानस से सीखो रामायण से सीखो और मरना सीखना हो तो श्रीमद से सीखो ये बात मेरे अंदर में उतर नहीं पाती लेकिन कहते हैं लोग श्रीमद् भागवत में भी जीने की जो विधायें सिखाई गई हैं क्या बात है भागवत में दो राजा ऐसे हैं जिन्हें मृत्यु के पहले सूचना मिल जाती है कि तुम्हारी मौत होगी एक राजा परिचित और एक राजा कंस दोनों की जीवन शैली देखो एक ने सात दिन में ऐसा सतकृत किया श्रीमद भागवत महाप्राण को श्रवण कर कि अपना तो जीवन का बेड़ा पार किया ही श्रीमद् भागवत जैसे महाप्राण को हमारे बीच में स्थापित करके युगों युगों तक के लिए हमारे जीवन के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया और वही दूसरी ओर है वो राजा कंस जिसने जीवन के अवशिष्ट 50 वर्षों में केवल लोगों को मौत की घाट उतारा और खुद भी मरा तो किसकी तरह हमें जीवन जिना है कंस की तरह या कृष्ण की तरह श्रीमद् भागवत में आदर्श अगर जीवन देखना हो तृतीय तृतीय स्कंध में देवहूति और कर्दम ऋषि का कितना आदर्श कितना पवित्र चरित्र है, अद्भुत चरित्र है अमरीश जी का चरित्र देखो जीना कितना सिखाया गया है रामचरित्र मानस में दशरथ जी महाराज बड़े सुख दी इसलिए यह सुन समुझ सोच पर हो इसलिए सोच का प्रत्याग कर श्रीधर राजस्क्रो अपने राजाज्ञा को श्रोधारी कर आज्ञा का पालन करो किसी भी पुत्र का परम कर्तव्य होता है कि पिता की अंतिम आकांक्षा को वो पूर्ण करे उसका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और तुम्हारे पूज्य पिता पर दो आकांक्षाएं अभिव्यक्त की थी तुम्हारी मानसी के सामने राय पद तुम कहू दीना पिता बचन पूरे चाही के पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की अंतिम आकांक्षा को फुर अर्थात सत्यार्थ करें आप अपने भैया के कदम चिन्हों पर चलो ना आपके भाई अपने पिताजी को कितना आदर करते थे उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बन को उपस्थान किया आपके पिताजी को ना तो धन में प्रेम था ना प्रतिष्ठा में प्रेम था उनको सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रिय था तो उन्हें अपने वचन थे वो अपने वचनों को रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे पुत्र का कर्तव्य होता है कि जो पिता अपने बचनों के प्रति इतना हो हो वो उनका पालन करे आपके पिताजी अपने बचनों के प्रति कितने अवद्ध थे कितना प्रेम करते थे इन बचनों से पता लगता है कि उन्होंने अपने वचनों को रखने के लिए राम का प्रत्याग कर दिया पर अपने बचनों का प्रत्याग नहीं किया बच नहीं लागी। तजे राम जे ही बच नहीं लागी। तनु पर हरेऊ राम तनु पर हरे राम राम बिर ने पहहीं बटन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करो ता ते पीतु भचन मृत नहीं प्रिय प्राणा करो ता तीतु भजन प्राणा खुशी से गई राम रजाई है तुम कहाँ साब भा बलाई तो सब यही बचने लाती तुम्हारे पिता पिताश्री ने पूछ गुरुदेव जी ने चार चीजें भरत जी को बताई कि यदि तुम अपनी पिताजी की आज्ञा का पालन करोगे तो चार लोगों का कल्याण होगा उससे नंबर एक तुम्हारे पिताजी जो चाहते थे वो वाणी शत्रु हो जाएगी दूसरी बात जो राम के व्योग में तपती हुई प्रजा है इस प्रजा को जीने का एक आश्रय एक साधन एक आश्रय मिल जाएगा तीसरी बात राजाज्ञा का पालन होगा इससे बहुत तुम्हें सुकृति मिलेगा और चौथी बात ये जो पृथ्वी भय व्याकुल है इसको भी संतप्तता मिलेगी और बताया कि पिताजी के दो वचन थे उसमें राम जी ने तो उन वचनों का पालन किया जरा देखो दशरथ जी कितने चुकती थे तजय राम जय बचन ही लागी दो चीजों को दशरथ जी ने तुम्हारे पिताजी ने एक साथ दिखाया एक और तो प्रतिज्ञाबद्ध धर्मपारायण थे इसलिए धर्म की बलवेदी पर पुत्र प्रेम का बलिदान कर दिया तजे रामदेही बचने लागी अपने राम को उन्होंने त्याग दिया जिनके बिना वो जी नहीं सकते थे फिर वो राम से इतना प्रेम करते थे वो भी दिखा दिया कि तजे प्राण तनु पर हरि राम ब्रहागी राम की ब्रेहाग्नि में उन्होंने शरीर का परत्याग कर दिया दो चीजों को वचनबद्धता धर्मपरायणता और दूसरी चीज राम के प्रति प्रेम दोनों को दशरथ जी ने स्थापित करके दिखाया आप उनके कदम चिन्हों पर चलो पिताश्री के दो वचन थे और उनमें से एक का पालन तो राम जी ने कर लिया वो बन को चले गए अब दूसरा तुम्हारे हाथ में है। देखो जब कोई व्यक्ति प्रवचन करता है उपदेश देता है श्रोता की मुखाकृति को देख करके वो समझ जाता है कि इसके दिल में मेरी बात बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है वशिष्ठ जी को कुछ अनुभव हुआ कि भरत जी मेरी बातों को सुनते हुए भी दुखी हो रहे हैं तब फिर उन्होंने प्रवचन को जरा और गरिमापूर्ण बनाया फिर शास्त्रों और पुराने के पुराणों के कुछ उद्धरण उनके सामने देते हुए पुष्ट किया कि यह बात केवल तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं हुई है और भी महापुरुषों के जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आई हैं जो कहने और सुनने में तो अच्छी नहीं थी फिर भी उन्होंने पालन किया है परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मात लोक सब साखी किसी भी तरह से मां अवद्ध होती है परम पूजनिया होती है पर पिताश्री के वचनों का पालन करने के लिए परशुराम जी ने अपनी मां के गले पर फरसा चलाया था इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने पूज्य पिताश्री की आज्ञा का पालन करो तने जजाते हैं जौवन देव पितु आज्ञा अग अजस्म बहुत कुछ बातें समझाने के बाद में भी भरत जी व्योग में रो रहे भरत जी महाराज ने कहा कि आप मुझसे बार बार धर्म की बात कर रहे हैं आप किस धर्म की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि इस वचन को पालन करने से पूज्य पिताश्री प्रसन्न हो जाएंगे गुरुदेव क्षमा करना मुझे पिताजी की प्रसन्नता इसमें दिखलाई नहीं पड़ती पिताजी क्या चाहते थे ये मुझे मालूम है गुरुदेव आपने आंतरिक ग्रहवासियों से पता ही नहीं लगाया कि पिताजी चाहते क्या थे मेरे अंतरपुरवासियों ने बताया कि मेरे पिताजी ने मरते हुए कई कई शिकायत था अरे कई मेरा अंतिम एक ही मनोरथ था राम को राजगद्दी पर बैठाने का और तूने उस फलते फूलते वृक्ष को एक गजगामनी की तरह आकर उखाड़ के फेंक दिया पिताजी ने साफ साफ कहा था कि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा भैया को गद्दी पर बैठाने की थी इस मेरी मां ने मेरे पिता के गले पर खंजर रख करके वरदान मांगा आप जानते हो उसने मां के मेरे पिता पिताश्री को भैया की सौगंध दिलाई उसने उसने मेरे पिता को उस तरह के तड़फा तड़फा करके मरा जैसे कि कोई हिरण का जीते जी उसकी चाम खींचे और वो मुझसे क्या चाहते थे वो भी बता गए वो भी मेरे अंतर प्रवासियों ने बताया है उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मैं भरत का पिता हूं और भरत से एक ही अपेक्षा करता हूं कि भरत स्वप्न में भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा मैं जानता हूं मैं भरत का पिता हूं इसलिए आप कहते हैं कि मैं जिन बचनों को जवरण कहलवाया गया उन वचनों का मैं पालन करूं और इससे मेरे पिता की आत्मा सुखी होगी इससे मेरे पिता की आत्मा सुखी नहीं होगी इससे मेरी पिता की आत्मा को मैंने धरती पर तो तड़पाया ही है और स्वर्ग में भी मैं अपने पिता को दुख दूंगा मेरे पिता स्वर्ग में मेरे इस स्कृत को देखकर के कहेंगे कि बाह बेटा मैंने कितना तेरे बारे में सोचा था कि चहतना भरत भूख नहीं भूरे यही तूने मेरे विश्वास पर खड़ा तो उतर करके दिखाया मुझे पिता की अंतिम आकांक्षा का पालन कर दीजिए करने दीजिए गुरुजी अब मुझे निर्णय लेने दीजिए आप कहते हैं ये प्रजा सुखी हो जाएगी बस क्या आप सुखी होंगे आप ये जो सारी बातें आप मुझसे कह रहे हैं गुरुदेव मैं आपके पास में रहा हूं मैं आपकी गोद में बैठा हूं मैंने आपके स्नेह को देखा है जैसे एक पुत्र पिता के बारे में जान सकता है कि वो क्या सोच रहा है गुरुजी जी क्षमा करना मैं आपके अंदर की बात को जान पा रहा हूं आप दुखी सुखी नहीं है आप इन बचनों को कहकर करके बार बार अपने आंखों के आंसों को छुपा रहे हैं राम के व्योग में आप धकते हैं गुरुजी कहते क्यों नहीं आपकी महानता आपकी विद्धता और गरिमा के बारे में मेरे पिताजी कहते थे कि ऐसे गुरुदेव हैं आप कि जो विधाता की गति को भी रोक सकते हैं एक बार इसी रघुवंश में महाराज ककुत्स कुलभूषण ककुत्स की जब शादी हो रही थी विवाह मंडप में महाराज विवाह मंडप की चार भावरे हुई और ककुत्स जी की मृत्यु हो गई। और उसके मंडप के आचार्य पुरोहित आप थे पुरोहित मानी क्या होता है कितनी सौभाग्य की बात है देखिए आप चुने हुए शास्त्र एक से आठ पुरोहितों का चारों तरफ आप दर्शन कर रहे हैं पुरोहित मानी क्या होता है पूरा है एव हितम कल्पते सा पुरोहित जो अपने जजमान के हित के संदर्भ में जजमानों को पता ना हो उसके पहले बता दे कि राजन जजमान आपके जीवन में ये इष्ट है अनिष्ट है ऐसा करो इससे आपका अनिष्ट जाएगा इसका नाम पुरोहित है वशिष्ठ जी ने देखा कि उनके रहते हुए जिस विवाह मंडप के आचार्य वो हैं और उस उस उसके पति का जिस कन्या की वो भावना डलवा रहे हैं विवाह मंडप में ही विधवा हुई वशिष्ठ जी ने पौराहित्य की साख को बचाने के लिए अपनी चोटी को कसा और कमंडल के जल को लेकर के छलक दिया का पुत्री सौभाग्यवती भाव उसका पति मर रहा पुत्री को कहते सौभाग्यवती भाव यमराज की हिम्मत नहीं हुई कि वे महाराज ककुत्स के प्राणों को लेकर के जा पाते प्राणों को छोड़ना पड़ता वह भरत जी कहते हैं कि हमारे पिताजी बताते थे कि आप साधारण गुरुजी नहीं है आप साधारण पुरोहित नहीं है गुसाई गुस् विधि गति जिसने विधाता की भी गति को रोका है मैं आपसे पूछता हूं आप विधाता की गति रोक सकते हैं मरते हुए के प्राणों को बचा सकते हैं आपने भैया का बनगमन क्यों नहीं रोका आपने भैया का बनगमन क्यों नहीं रोका और हमारे लोगों ने तो ये बताया है कि आप अपनी जिम्मेवारी से हटकर के आप भवन से बाहर चले गए थे निकस वशिष्ट द्वार जिस समय मेरे राजू लचन भैया के आभूषण उतारे जा रहे थे आप उस मार्मिक क्षण को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और आप रोते हुए भवन से बाहर निकल गए थे अब आप ये सब देख लोगे मैं राजा बन गऊंगा आप सुखी हो जाएंगे आप कहते हैं, मैं प्रजा को सुखी कर दू जो राजा खुद शांत नहीं है वो दूसरे को शांत कैसे बना सकता है मैं खुद राम की ब्रिहाग्नि में तड़प रहा हूं इस प्रजा को मैं सुख कैसे दे सकता हूं इससे मेरे पिता की आत्मा को कोई शांति नहीं मिलेगी और जो आप प्राणों और वेदों की बात सुना रहे हैं मैं इस समय आर्तू हूं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आरत के चित्रहाय न चेती चेतना विहीन हो गया वशिष्ठ जी ने फिर समझाने की कोशिश की कि भरत अच्छा एक काम करो तुम राजा नहीं बनना चाहते तो एक काम करो जब तक भैया आते हैं तब तक के लिए तुम राजा बन जाओ और उसके बाद में भैया जब लौट करके आए सौंपे हुई राज राम के आए राम जी के आने पर राज्य उनको सुपुर्द कर देना अच्छा वशिष्ठ जी ने भरत जी के साथ में ये सभा करने के पहले अपने मंत्रियों और नागरिकों के बीच में पहले ही मीटिंग कर ली थी वे जानते थे कि भरत राजगद्दी पर सहजता में बैठेंगे नहीं भरी सभा होगी और बहुत बड़ी सभा होगी इसलिए हम जो कुछ कहेंगे मंत्रियों को तैयार कर लिया था कि आप सब मेरी बात पर मोहर लगाएंगे सब मंत्री तैयार उन्होंने कहा कि रघुपति तो मंत्रियों से उन्होंने कहा कि रघुपति जब राम जी लौट करके आए राम जी को आप राजगद्दी पर बैठ जाओ अभी सौंपी राज राम के आए जब उन्होंने कहा कि आप अभी राजगद्दी पर बैठ जाओ राम जी लौट करके आए तो राजगद्दी वापस कर देना उसी समय सामने खड़े हुए मंत्रियों की ओर एक नजर भरत जी ने डाली सारे मंत्रियों ने अपने सिर को झुका लिया और मंत्रियों ने क्या कहा कीजिए गुरु, की की। गुरु आयस अवश सच कहे कर जोर रघुपतिया उचित जस तसे तब कर बहोर आप गुरुदेव की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए गुरु आयस अवश्य सचो कहे कर जोर लेकिन आगे उन्होंने जो वशिष्ठ जी ने कहा था जो कहते हो उसे नहीं कहा बदल दिया उन लोगों ने ये मंत्री लोग थे पॉलिटिक्स में थोड़ी सावधानी तो थो होती है उन्होंने कहा गुरु जी आप धर्माचार्य आप जो कुछ बोलेंगे ये बात रिकॉर्ड नहीं होगी हम लोग मंत्री हैं कुर्सियों पर बैठे हमारी बात रिकॉर्ड कर ली जाएगी वशिष्ठ जी भरत को जानते थे इसलिए उन्होंने ये बात कही मंत्री लोग अभी भरत जी को नहीं पहचान पाए और उन्होंने कहा कि भरत जी ये त्याग और बलिदान और ये सब बड़ी बड़ी बातें तभी तक कर रहे हैं जब तक ये कुर्सी पर नहीं बैठे जरा मंत्री मिनिस्टरों को देखो आजकल जिन्हें एक बार मंत्री का पद मिल जाए चाहे छ महीने का मिले फिर वो जब तक मर नहीं जाते हैं तो भूतपूर्व बनकर के वो मंत्री पद उनके पीछे चिपका रहता है वो भूत बनकर के थपक जाते कुर्सी पर बैठते वो कुर्सी पर नहीं बैठते कुर्सी उनके ऊपर बैठती है क्योंकि वो तो कुर्सी पर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, लेकिन वो हर पल हर क्षण बसा मंत्री हैं, हम इस कुर्सी के अकदार हैं वो 24 घंटे याद रखते हैं कुर्सी उनके ऊपर बराबर संवार इसलिए इतना सहज नहीं है एक बार कुर्सी जो पा लेता है हमने ऐसे ऐसे महान आदर्श लोगों को देखा जब उन्होंने कुर्सी पाली तो भले ही चला ना जाए फिर भी कुर्सी छोड़ना मुश्किल होता है इसलिए आसान नहीं है भरत जी जब 14 वर्ष राज्य में बैठ लेंगे उसके बाद में सबसे पहले उन्हीं मंत्रियों को लाइन लगाएंगे तुम्ही लोग कर रहे थे ना राम जी के आने पर राम वापस कर देना आओ सामने इसलिए ये बात हम नहीं कहते रघुपति आए उचित जस तस्तव करो बहोर शिराजी लोचन रामभद्र के आने के बाद में आपको जैसा उचित लगे आप वैसा निर्णय लीजिएगा अब उसके बाद में मां की ओर देखा तो माता ने भी गुरु के बचनों का ही समर्थन किया क्या कहा कि बेटा भरत श्रीधर राजसु ख श्रीधरे राज राजा यश ख कौशल्या धरे धीरज ख कौशल्या धरे धीरज पूत पथ गुरु आयसो आयत पथ गुरु आयो आरधर राज कौशल्या धर धीरज पूत पथ गुरु आय सही कौशल्याजी धैर्य को धरण कर श्री भरत जी को कहते हैं बेटा गुरु जी की आज आज्ञा को पत्थ मान करके जैसे रोगी को कोई दवा दी जाती पथ मान करके तुम स्वीकार करो शो आदरिय करिए हित मानी तजिय विषाद काल गति जानी अब ये विषाद का अवसर नहीं है इसका परत्याग करो और माना माने जो वचन कहे अभी तक गुरु जी कहते रहे वो ठीक था लेकिन कौशल्याजी ने जब ये शब्द कहे हैं तो भरत जी अपने आप को रो नहीं पाए हैं रोक नहीं पाए हैं कौशल्याजी के चरणों में सिर रख करके बिलख उठे सानी सरल रस मातो बानी सुनी बिर व्याकुल भये सानी सरल रस मातो बानी सुनी भरत व्याकुल भरे रोचन सरोवत देखते समय तेगी विषरी सब शुदे है की शोध सा देख समय विश्री सोलह तुलसी सहरात सकल साध सने की श्री सरात की साइकल सरल रस मात सुन भरत व्याकरण एक बार उन्होंने केके की ओर देखा और रो कहा ये राम की मा है ये एक मेरी मां है जिसने रागत देश में भर करके कौशल्या के बेटे राम को बनवास दे दिया और ये राम की माँ है देख तेरे बेटे को राजगद्दी पर बैठने को कह रही है सानी सरल रसमाथ वाणी सुन भरत व्याकुल लोचन, श्रवत, रोव और अंकुर आप राजगद्दी पर बैठ जाओ इससे पिताजी की आकांक्षा का पालन होगा क्योंकि तुमको उन्होंने राजगद्दी दी है इसके लिए उन्होंने राम के व्योग में शरीर को छोड़ दिया जी कहते कहते हैं हैं कि आप कौन राम के में शरीर को छोड़ा पर मुझे तो उसके पीछे दो कारण दिखलाई पड़ते हैं राम के विरह में तो ने छोड़ा ही है लेकिन मुझे एक कारण और भी उसके पीछे नजर आता है मेरे पिताजी ने यह सोचा कि जिस अभागे भ्रत के कारण मेरे राजीवलोचन रघुनंदन राम लक्ष्मण बैदेही का बनवास हो गया मुझे उस भर्त का कालक पूर्ण मुख न देखना पड़े इसलिए उसके पहले ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया वो मुझे देखना भी नहीं चाहते थे आप यदि मुझे राजगद्दी पर बैठाएंगे तो रसा रसातल जाइए तब ही मोह राज हट दई हो जब तो रसा रसातल जाइए तो लोगों ने कहा कि इतने बड़े बड़े अन्याचारी अत्याचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी बड़े बड़े पापात्मा राक्षस इस धरती के राजा बनकर के रहे और पृथ्वी धरातल को नहीं गई और तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राम के अनुज भरत के राजगद्दी पर बैठने पर भला ये पृथ्वी रसातल को कैसे चली जाएगी श्री भरत जी ने कहा कि अभी तक जो राजगद्दी पर बैठे थे वो राक्षस थे राक्षस लोग लेकिन जब राम का भाई भी इस गद्दी पर बैठ करके ऐसी स्थिति में आएगा तो पृथ्वी धैर्य धारण नहीं कर पाएगी आप चिंतन करके देखिए अभी मुझे राजा नहीं बनाया गया मेरी मां ने पिताश्री के सामने राजगद्दी पर बैठने का केवल प्रस्ताव रखा राजा नहीं बना और जिस अभागे व्यक्ति का अयोध्या की राजसत्ता पर बैठने का केवल प्रस्ताव मात्र करने पर दो अनर्थ धरती पर हो गए एक तो भैया का वनवास हो गया और पिताश्री की मृत्यु हो गई अगर तुम उसे राजगद्दी पर बैठा दोगे तो फिर क्या होगा मुझे तो यह लगता है कि रसा रसातल जाइए तब भरत जी पिताश्री को याद कर कर रोते हैं और भरत जी ने स्पष्ट कहा कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता और फिर उसी समय पर उन्होंने ये पूछा कि क्षमा करें मैं प्रश्न पूछता हूँ मुझे बताइए कि मेरे भैया को बनवास छोड़ने कौन गया था कौन गया था जो राम जी को छोड़ करके आया है तो सुमंत्र जी कांपते हुए खड़े हो गए कहा है भरत जी ये मैंने काम किया है मैं हूं वो निष्ठुर पापात्मा प्राणी जो राम को बन में छोड़ करके आया है। जो भी दंड देना हो मुझे दीजिए भ्रत जी ने कहा कि मैं अधिकारी ही नहीं हूं कि मैं किसी को मैं तो खुद ही अपराधी महसूस कर रहा हूं मैं भला किसी को दंड क्या दे सकता हूं मैं तो केवल आपसे यह जानना चाहता हूं कि भैया को जब आप छोड़ करके चल रहे थे तो भैया ने कुछ मेरे लिए संदेश कहा था आप वो बताइए मुझे सुमंत्र जी ने याद किया जी हाँ ने कहा कि हां भैया ने केवल यही कहा था कि पिताश्री के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहना कि वो मेरी चिंता ना करें पग पर करे प्रणाम बहु कब नहीं सोच करिए जन तो भरत जी ने कहा मंत्रीवर आप पूज पिताश्री के समान हैं आप मुझे ये मत बताइए कि भैया ने पिताश्री के लिए क्या कहा था मैंने आपसे ये पूछा है मेरे लिए क्या कहा था भैया ने आपके लिए उन्होंने ये कहा था कि सोई सबरी हितकारी वही मेरा हितकारी है जो मेरे पिताजी का ध्यान रखे का फिर आप इधर उधर की बात बात कर रहे हैं मैं आपसे सीधी बात ये पूछा हूं। मेरे लिए भैया ने क्या कहा आपके लिए फिर जब बहुत स्मरण किया का एक बात है जो कहते कहते भैया रो दिए थे इतना सुनते ही बिलक पड़े भरत जी का बस बस मंत्रीवर आप वो ही मुझे चौपाई सुनाइए जिसमें मेरे भैया रो दिए थे और मुझे आदेश दिया था क्या कहा था का पहले त्रोने ये कहा था कि सौ पीहु भरते के आए सौ पीहु भरते के आए नीति राजे तो तो कहा था कि भरत के आने पर राजगद्दी उनको सौंप देना कहा तो भैया ने यह कहा था राजगद्दी पर बैठा देना या सौंप देना सौंपने तो का कहा था तू तो बोले मुझे सौंपा गया है तो आप बैठा क्यों उन्होंने तो सौंपने की बात की कभी कभी लोग कोई अपनी महत्वपूर्ण वस्तु किसी को सौंप देता है कि तो भैया इसको रखना हम आएंगे ले लेंगे सौंपने की बात और ये भी कह दिया है नशरथ जी ने क्या कहा है मैं बड़े नीति नीति है कि बड़ा भैया गद्दी पर बैठता है और भैया ने स्पष्ट कहा है कि नीति का प्रत्याग मत कहा कुछ संकेत मिला है। भैया का प्रेम तो मुझे मालूम हो गया है लेकिन अभी पूरा संदेशा नहीं मिला कुछ और है जो आप छुपा रहे हैं। याद कीजिए कुछ और का है। सुमंत जी ने कहा एक और छुपाई कही थी क्या कहा था भाई और निभा भाइप भाई करपित माँ तु, कर तो स्वजन सेवक कर पितु मा तो स्वजन शिवकाई और निभाऊ भाई अपजन और इतना कहते कहते राम असकह राम रहे अर गयी रह गए थे और उनके आंखों में आंसू छलछला आए थे फिर आगे वो एक भी शब्द बोलने पड़े बोल नहीं सके उन्होंने कहा था भरत को कह देना कि और निभाऊ भाई भाई भरत जी उसी समय भूमि पर प्रणाम किए बस बस गुरुदेव अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है मंत्री मैं आपको प्रणाम करता हूं भैया ने मुझसे यह नहीं कहा कि तुम राजगद्दी पर बैठ जाना भैया ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है और मैं उसी का पालन करूंगा उन्होंने दुनिया कहा है कि भरत दुनिया को बता देना कि भाई के साथ में भ्रातृत्व तो होता क्या है? जी के चरणों को छू करके पूछा कि गुरुदेव सत्य बड़ा भैया जो मेरे लिए सब कुछ करता रहा हो वो कंट का किरण जंगल में विचरण कर रहा हो क्या उसके छोटे भाई का कर्तव्य यही है कि वो राजगद्दी पर बैठे क्षमा करना आपन दारुण दीनता समय कहो समझाए देखे बिन रघुनाथ पद जर्न जियर भ्रम शांति भविष्य जब तक मैं भैया के पाद पदमुखी रज अपने सिर पर धारण नहीं कर लेता तब तक मेरे अंतकर्ण में शांति होनी चाहती तो आप दारुण दीनता सबई कहाझाए और देखे बिनु रघुनाथ तो पद जिए की जरनी न जा तो प्रातिकाले चले हाँ प्रभु भूपार चले प्रभु गुरुदेव के चरणों में प्राम करके कहा कि आप गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए जो पिताजी चाहते थे स्वर्ग में वो कह सके कि मेरा बेटा भरत है क्योंकि उन्हें मां से कहा था मां से कहा था कि तुम मां होकर के भी भरत को नहीं जान पाई हो वो मेरा बेटा भरत है चाहे अपना भरत घुपत हो मैं जीते जी धरती पर तो पिताजी को सुखी नहीं कर सका कम से कम से स्वर्ग में मेरे पिताजी कि ये मेरा बेटा है। और फिर को कैसे भरत जी ने निर्णय कर लिया गुरुदेव जी से कहा कि बने है दे हो मुनि रामू सारा सास समास सब कुछ रखा और अवधवासियों ने देखा थोड़ो सभी आशीर्वाद देने लगे कि बेटा भरत जुग जुग जी जुग जुग जियो मेरे लाल अगर लाल हो तो भरत जैसा सारे अवधवासी प्रसन्न चलते लखे चलते लखे के, तो भरते प्राण प्रिय भरत प्राण प्रिय प्रिय बही के भर प्राण प्रिय भारत की दक्षिण भारत की एक रामायण है राम उसमें बहुत एक प्रसंग है बहुत प्यारा कि रात्रि को चारों तरफ तैयारियां हो रही थी महर्षि वशिष्ठ रात्रि भर सोए नहीं अपनी कुटिया में बैठे हुए चिंतन करते रहे कि कल जो कुछ हो रहा है वो शास्त्र सम्मत है या नहीं। बहुत चिंतन करते रहे अर्धरात्रि हुई थी दो बजे के लगभग का समय था बाहर से कुछ पानी बरसने जैसी कुछ आहट उनको सुनाई पड़ी उन्हें आभास हुआ मेरी कुटिया के सामने कोई है जो सुस्किया ले रहा है जो रो रहा है भरत जी ने दरवाजा खोला बाहर निकले तो वो भरत की माँ केके थी और वशिष्ठ जी ने जो ही कुटिया खोली तो भरत की मां उनके चरणों में गिर करके रोक दी। कि गुरुदेव मुझे क्षमा करना भरत का जो रुख दिखलाई पड़ रहा है उससे ये पता लग रहा है कि जो राम के पास वो जा रहे हैं मुझे नहीं ले जाएंगे आप एक बार मेरे भरत को मना दो एक बार राजी कर दो मैं भी जाना चाहती हूं मैं अपने राम को रोकर के खुद मनाऊंगी आप अनुमति भर दे दो तो वशिष्ठ जी ने कहा महारानी आप चिंता नहीं करें वो बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं मैं उनसे कहूंगा आप चलेगी शिविका वाले लोग कहा गए तो जिस शिविका पर बैठ करके करकेशिष्ठ जी से वशिष्ठ वशिष्ठ जी जी मिले। जी ने कहा कि भरत एक बात बोलू सारे लोग जा रहे हैं अपनी माँ केके को मत छोड़ना भरत जी ने कहा गुरुदेव आप ठीक काम मैं नहीं छोड़ना चाहता उनको जरूर उनको ले जाना चाहता हूँ क्योंकि भैया बहाना बना लेंगे कि जिस मां ने मुझे बनवास दिया वो तो उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं उनको तो रहने ही चाहिए और फिर राम की शरणागति में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा एक दम का काम मैं कैसे ले सकता हूं राम की शरणागति में तो कोई भी जा सकता है इसलिए वो शहर से चले हमें कोई भी काम नहीं है और घर घर सा बाहन नाना हर से हृदय प्रभात और फिर क्या था अत्यंत आनंद के साथ में सभी लोग चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं भरत चला रे अपने राम को मनाने भरत चला रे अपने राम को मना राम को मनाने अपने भैया को मनाने ने राम कौम रामोदर से की सा राम स्वाति जल भरत पपियरा स्वाति बूंदी बिन तृती न जीरा बियोगी चला रे जियी जरन मिटान हो भरती चला रे जि की जरन मिटान हो भरत चला रे राजा कर अवध राम को अर्पण कर प्रभुता प्रभुचर नो में धरण प्रभुता प्रभुचर नो में धरण ने राज के, के साज सजा के राज प्रजा के राजा का अधिकार तारे राजा जो डोटो तो राजा का अधिकार ग विराग जाग <गई लिए प्रागी> की जागृत प्रतिमा त्याग विराग की जागृत प्रतिमा को कह सके भारत की महिमा को कह सके भारत की महिमा राम नाम शुअन धारा राम नाम मुख्य असुअन धारा रोम रोम प्रभु प्रेम निरा बोत्यागी चला रे सर वसुली चला रे सर वसल रे राजा राम को मना रे हो भरत चला रे राजा राम को मना भरत चला रे राजा राम को मना हो भरत चला रे राजा राम को मना श्री भरत जी महाराज जब चलते हैं तो भरत जी का चरित्र अगम और अपार है कभी विस्तृत रूप से हम आपको सुनाएंगे संक्षिप्त में आपको थोड़ी थोड़ी झांकी दिखाते हुए आगे ले चलते हैं कल राजगद्दी तक हमें पहुँचना है श्री भरत जी महाराजा जब चले तो उन्होंने सभी का व्यवस्थाएँ किए हैं माताओं के लिए शिविकाओं को बैठा कर, पालकियों में बैठा करके चलाया है गुरुदेव के लिए देव तेजतम एक रथ में उनको विराजमान कराया और एक रथ पर प्रभु श्रीराम जी का राज्य सिंहासन मुकुट और सारी चीजें वो तीरथ का जो जल आया था सब कुछ रख करके चला गया है पीछे सारी प्रजा जितने भी लोग चल रहे थे सबको उन्हें विदा किया है और उसके बाद में भरत जी और शत्रुघ्न जी एक साथ बिना पनैों के पैदल ही चलना जब शुरू किए तो उन्हें देखते ही जितने लोग थे वो सारे के सारे लोग जिन लोगों ने भी देखा वो सब पैदल चलने लगे सुमंत्र जी ने इस घटना को मां कौशल्या से सुनाया सुमंत्र जी की हिम्मत थी नहीं भरत जी को कुछ कहने के लिए वशिष्ठ जी को अब दस बार सोचना पड़ता था इसलिए सुमंत्र जी की तो हिम्मत थी नहीं कि वो कुछ कहे उन्होंने ये पकड़ लिया था कि यदि भरत को कोई बोल सकता है तो केवल राम की मां कौशल्या बोल सकती है और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भरत को कुछ बोले कौशल्या जी से आकर के सुमंत्र जी ने कहा महारानी जी हाँ का भरत जी पीछे आ रहे हैं पैदल और पैदल पैदल चलते हुए आ रहे हैं। और पैदल रहे हैं हैं पैदल पैदल पैदल पैदल और और चलते हुए जिसके कारण सारे लोग जाने कितना टाइम भी लगेगा आप उनको आज्ञा दीजिए तो वो पर बैठ जाएं महाराणी कौशल्या जी ने अपने से कहा मेरे मेरे इस कारोली को भरत के पास ले चलो राम भरत समीप राख डोली राम मात मृतबानी बोली तात चढ़ी रथ बलि रथ को रोका भरत के सिर पर हाथ रखा और गिराते हुए कहा कि बेटा बेटा मैं तुम पर जाती एक बेटा तो बन में है मेरे दूसरे बेटे को कुछ हो ना जाए इसलिए रथ पर तुम छुड़ जाओ क्योंकि तुम्हारे चलने के कारण सारे लोग पैदल चल रहे हैं भरत जी किसी की भी आज्ञा का उल्लंघन कर सकते थे लेकिन वो कौशल्या के दुख में तुम्हें दुखी रहते हैं कि ये वो है जिसने मेरे लिए सब है। और कुछ सहारा को श्रोधार बैठ गए सेना लेकर निश्चित रूप से शायद उन्होंने ये विचार किया होगा कि राम एकाकी है रणभूमि में उन्हें पराजित कर राज्य सिंहासन अकेले चौदह वर्ष क्या पूरी जिंदगी बर करना चाहते सारे समाज को उन्हें बुलाया नाव नाव के लोग बुलाए आज भाई लाव धोख जन आज काज बन आज हमें काम है राम ने अगर काज एक दिन तो धरती पर जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही लेकिन राम काज क्षण भंग श्रीरा इसलिए पर एक बुजुर्ग ने कहा कि इतना कहते छीक वही दाई तो उसने कहा कि वेद कहते हैं सहसा कर पाते पचताही भरत जी महाराज ने चिंतन किया श्री निषाद जी ने कि जरा देख लें कि वो किस प्रवृत्ति से आ रहे हैं पहले इसका पता लगा लें और किसी भी व्यक्ति की अगर प्रवृत्ति का पता लगाना हो तो उसके भोजन को देखो उससे पता लग जाएगा जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे निशाद जी ने तीन प्रकार का भोजन लेकर के भरत जी के स्वागत की तैयारी की मीन पीन, पुराने भर भर भार आने, कंद, के सब तीनों प्रकार का आने सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी तीनों प्रकार का लेकिन जब उन्होंने भरत जी को आते हुए देखा आंखों से आंसुओं की धारा हाथ जोड़े हुए भरत जी रोते हुए चले जा रहे हैं मुख से राम राम निकल रहा है निषाद ने कहा ओह जो ही प्रणाम किया तो उसी समय पर भरत जी ने गुरुदेव से पूछ दिया गुरुदेव गुरुदेव ये कौन है काश्य मंत्र जी ने बताया था ये राम का सखा है सबसे पहले वनपत पर इसी ने राम का स्वागत किया था राम ने इसे अपनी भुजाओं से भरा है राम सखा सुन सन्दन तागा चले उतर उमगत अनुरागा राम सखा का बात सुनते ही भरत जी रथ से कूंद पड़े और उसको अपनी भुजाओं उसने बड़ी कोशिश की कि मैं बड़ा निम्न जाति का हूँ नाव गाँव गुहरी जाति सुनाई मैं जाति से साथ श्रृंगवेरपुर का लोग जानते थे मैं वो हूँ जा सो छाए छु ले सिंचा लेकिन भरत जी महाराज दौड़े और अपनी भुजाओं में भर लिया का राम कहत पावन परम होत विख्यात जिसने राम नाम लिया वो सुंदर सुंदर बातें हैं पर श्री महाराज को फिर निषाद जी ने रात्रि में वहीं पर विश्राम किया है निषाद जी ने रात्रि में उनसे निवेदन किया भरत जी माँ की सेवा में लगे हुए थे शत्रुघ्न को छोड़ कर सौंप करके फिर का पूछत सखे सो ठाओ दिखाओ उस पवित्र भूमि को दिखाओ जहाँ श्रिया लखन निश सोए पहली बार भैया भूमि पर कहा सोए थे और कहत भरे जल लोचन खोए कहते कहते भरत जी आंखों में असुरु छल छल अपने निषाद जी उस जगह पर ले गए जहां राम जी ने रात्रि में विश्राम किया था भरत जी ने दंड प्रणाम करके प्रणाम करके बहुत रोए हैं भरत जी बहुत बड़ा वर्णन है कि वो राम जी जिनको आज सुपेती पर होना चाहिए वो इस भूमि पर सीता जी लक्ष्मण जी के संदर्भ में उन्होंने चिंतन किया है फिर कनक बिंदु दो चारक देखे राखे सी से सीए समले मानो कि किशोरी जी ने वो कनक बिंदु इसीलिए छोड़े थे कहीं राम के वियोग में भरत की दैनीय स्थिति पराकाष्ठा पर न पहुंच जाए इसलिए किशोरी जी ने अपने वो भक्ति के चार भाव कनक बिंदु दो चारक देखे भरत जी को उन्होंने भरत जी ने अपने सिर पर रखा और वो उनको लेकर के चल रहे वहाँ के बाद में जो भरती जी की यात्रा हुई है भरती जी ने सोचा कि पहले मैं पैदल चलना चाहता था लेकिन मुझे चलने नहीं दिया गया बाधा क्यों आ गई कोई ना कोई गलती होगी हमारी बोले इसलिए बाधा गई क्योंकि दिखावा हो गया लोगों ने देख लिया कि मैं पैदल चल रहा हूँ जब साधना का दिखावा होता है तो उसमें बाधा आ जाती है भरत सोचते हैं अब किसी को दिखाएंगे ही नहीं कि हम पैदल चलते सबको चला दिया और फिर भरत और शत्रुघ्न बोले श्रृंगमेर पर तो राम चलो और सिंहासन पर बैठकर रथ पर बैठकर कर के आए थे लेकिन यहाँ से तो मेरे भैया भी पैदल गए हैं यहाँ से तो अब मैं रथारूढ़ हो ही नहीं सकता सबके पीछे वो चले और कहें सुसेवक बार ही बारह नाथ अस अस जो सुसेवक थे वो घोड़े लेकर के सामने आ गए नाथ घोड़े पर चढ़ जाइए भरत जी को बड़ा फटकारा रामे पया दी पाए सिधाए राम पा सिधारे हमें कहा गजी रहे बाजी बना असमोरा उचित मोरा छोरा सबित हाथी हाथी? हो, घोड़े सब मेरे मेरे गए मेरे लिए लिए जिस समय भैया इस मार्ग पर गए गए पैदल, थे थे तुम्हारी सामने लाकर सारे लोग जब तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं वसिठ जी ने पूछा भरत जी कहा है तो सेवकों ने रोते हुए कहा मैंने लाखों से कोशिश की कि घोड़े पर बैठ जाएं, वो नहीं बैठे पीछे आ रहे भरत तीसरे पैर कहू कीग भरत जी की चलते चलते सुकोमल चरणों में तलबों में फल के पड़े कहते सूर्य भी भगवान श्री भरत जी की इस स्थिति को देख नहीं सके हैं गए कोष दुई दिनकर ढरके ढड़कना मानी जानते ढकना मनी होता है जैसे लोटा एक विधिवत ले जाया जाए और एक ढनक जाए कोई चीज मानो के सूर्य से जब ये देखा नहीं गया वो ढड़के वरत जी के चलते चलते पांव में झलका झलकत तो पायन कैसे पंकज कोश चलते चलते पांव पड़ गए हैं लाल और उन लाल पांव में जो पानी भरे फलके हैं वो ऐसे मालूम पड़े हैं मानो के कमल पंखुड़ियों के ऊपर में कोष ओस की बिंदुएं पड़ी हुई है वशिष्ठ जी ने बहुत दुख किया कि हमें भरत को छोड़कर के आगे बढ़ना नहीं चाहिए था अब साथ में चलेंगे त्रिवेणी में आए हैं त्रिवेणी में उन्होंने स्नान किया और वहाँ पर वशिष्ठ जी ने कहा कि व्रत यो पवित्र जगह है जो भी तुम्हें मांगना हो यहाँ मांग सकते हो तो उनका क्या मिल सकता है का सकल काम प्रद तीर्थ राहु तीर्थराज प्रयाग सब कुछ देते हैं अर्थ धर्म कामा कामोक्ष शकल काम प्रद तीर्थ राजू तो भरत जी महाराजा ने कहा कि स्पष्ट कहा कि मुझे इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहिए अर्थ न धर्म न काम में रुचि गति न चहो निर्वान जन्म जनमति राम पद यह बर दान न आन अर्थ न धर्म न काम रुचि जे अर्थ नहीं चाहिए दुनिया में अर्थ के बिना तो एक कदम आगे नहीं, आग नहीं बढ़ सकते पर भरत जी कहते हैं जिस अर्थ के लोभ लालच में आकर के मंत्र ने मेरी मां की सुमति को कुमति में परिवर्तित कर दिया ऐसा वो अर्थ जो राम के प्रति कुमति को पैदा करने का अनर्थ पैदा करता हो ऐसा अर्थ मुझे नहीं चाहिए तो कहा धर्म ले लो तो भरत जी अर्थ न धर्म मेरे पिताजी को धर्म की बुनियाद पर ही तो छला गया बार बार यही तो कहा गया कि सबसे बड़ा धर्म सत्य है ऐसा वो धर्म जो राम से जुदा करता हो ऐसे धर्म की भी मैं कामना नहीं करता अर्थ न धर्म न काम रुचि काम ले लो का कामनाएं तो मेरे मन में डिजायर लेस माई लाइफ डिजायर मेरे जीवन में कोई कामनाएं तो है ही नहीं और वो काम मेरे पिताजी इतने बड़े यशस्वी थे आगे हो गई सुरपत ले अर्ध सिंहसन आसन देखने शोषण तीर से गए सुखाही देखा हो काम प्रताप बुराई जो राम के बिना एक पल नहीं रहते थे वो काम के बसीभूत होकर के अपनी पत्नी से डर गए ऐसा काम जो राम को हमारे जीवन से दूर करता हो ऐसा काम भी मैं नहीं चाहता मेरी कोई रुचि उसमें नहीं अर्थ न धर्म न काम रुचि कहा तो फिर मोक्ष ले लो भरत जी मोक्ष मोक्ष के लिए तो सारा प्रयत्न किया जाता है कहा गति न चाहो निर्माण जब निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर अखिल कोट ब्रह्मां नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यता कर्तुम समर्थ परात्पर ब्रह्म परमात्मा भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए सगुण साकार बनकर के कंठ का किरण भूमि में विचरण कर रहा हो और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं मोक्ष ले लू भगवान तो यहां धरती पर है तो मैं मोक्ष लेकर के कहा जाऊंगा मोक्ष की मुझे कोई कामना नहीं वैसे भी कहते हैं सगुणों पासक मोक्ष न ले ही तहू राम भगत निज श्री भरत जी महाराज जी से मिले हैं और जी के पास में जब वो गए तो जी तो बैठे हुए थे अपने पीठ पर चौकी पर और वो उनके सामने अपना सिर नीचे करके रो रहे थे ज जी सामने आए उन्होंने उनके सिर को उठाया क्यों तुम गला तो तात के कहीं दोष नहीं और तुम्हारी माँ का भी उसमें कोई दोष नहीं गई गिरा सब विधाता का किया कराया है फिर बाद में जी ने मन ही मन सोचा भरद्वाजी भरत जी ने तो कुछ कहा नहीं सोचने लगे मैंने तो ये घिसी पट्टी बात कह दी लोग कहते सब विधाता का कर्तव्य है लेकिन क्या सरस्वती और ब्रह्मा जी इतने स्वतंत्र हैं उनके मन में जो आए वो कर डाले सरस्वती जी को इतनी स्वतंत्रता है तब भरद्वाजी ने जरा चिंतन करके देखा तब उन्होंने देखा कि सरस्वती जी के भी पीछे कोई है और तब उन्होंने नैपथ्य में पीछे खड़े हुए जिसको देखा तो देख करके भरद्वाजी कांप उठे उनके पीछे खुद भगवान राम ही खड़े हुए थे सरस्वती जी ने एक्सेप्ट किया है इंद्र की सभा में तब किचुकीन राम रुक जानी वो राम की इच्छा थी जो कुछ हुआ है राम की इच्छा से हुआ है भरत तुम्हारे रोने के कारण क्या हो सकता है शायद यही एक कारण हो सकता है कि तुम्हारी मां ने वो कुकृत किया जिससे भैया का बनगमन हो गया या पर तुम अपने आप के अपने आप को निकट सोच करके तुम रो रहे हो या फिर तुम्हें इस बात का डर होगा कि कहीं तुम न चले जाओ या फिर तुम्हारे जीवन में पिता की मृत्यु का सोच हो सकता है भरत जी ने चारों से किया कि मुहिना मातू कर तभी कर सोचू नहीं दुख जिए जगे जा नहीं पो तू मुही ना तो कर तभी कर सो नहीं दुख जगे जिये जाने ही बो तू नाहीन डरे बिग रही पर लोगू नाहीन ना डरे बिग रही पर लोगू पितहु मरने करे मोहन शोकू पितहु मरने करे मोहन शोकू नहीं दुख जगिया जा नहीं पोचू नहीं दुख जगजिया जाने पो तू नाहीं डर दी गे रही पर लोगे रही पर लोग जी कहते हैं कि न मात कर कर सोचो मेरी माने क्या किया क्या नहीं किया इसकी मुझे रंच मात्र भी गुरुदेव सोच नहीं है और नहीं दुख जगजिए जाने दुनिया अगर मुझे अभागे पापी को पापी को समझती है तो लाख बार सोचे मुझे उसकी कोई चिंता नहीं मैं पापी हूं तो अगर दुनिया सोचती है तो उसमें चिंतन की बात क्या है और यदि मेरा लोक परलोक बिगड़ता है सौ बार बिगड़ जाए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं और पूज्य पिताश्री की मृत्यु पर भी मुझे कोई चिंता नहीं है। लोगों ने कहा कैसी बात करते पूज्य पिताश्री की यशस्वता तो सारी दुनिया जानती है कि राम भी रहकर मरण समारा यदि इनमें से एक भी कारण नहीं है भरत तो तुम रोक क्यों रहे हो भरत जी ने कहा कि एक बार हम थोड़े स्याने हुए थे गुरुदेव आपको तो याद होगा और उसमें जिन सप्तृषियों ने यज्ञ में भाग लिया था त्रष्टि यज्ञ में दशरथ जी महाराज उनको प्रणाम करने के लिए चारों पुत्रों के साथ गए थे उस समय पूज्य पिताश्री इसी कु में आपके सामने बैठे थे और वो क्षण जो कल मैंने आपको बताया था कि जी ने जब ये देखा कि राम दशरथ जी की गोद में हैं, तो दशरथ जी की गोद में भरतृवी जाने की कोशिश कर रहे थे समय जी के भी मन में आया था कि शायद छोटे से बच्चे के मन में ईर्ष्या जगी है ना इसलिए था था तो जाने की कोशिश करेगा राम से प्रेम बहुत करता है तब भरद्वाजी के गुरुदेव आपकी भी आंखों में आंसू आए थे आपने कहा था कि भरत और राम का प्रेम दुनिया का एक आदर्श बनेगा गुरुदेव वो बचन मुझे याद है मैं आदर्श तो नहीं बन सका मैं भैया के बनगमन का कारण बन गया हूं और मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है एक ही बात की चिंता बार बार करके मेरे मन मानस में पटल में ओवर करके आ जाती राम binu pagip nahi ram mein la हाँ oh. शल्या मेरे पास में भोजन लेकर के आती है और मैं सामने बैठता हूं उसी समय मुझे याद आ जाता है कि भैया ने क्या खाया हो रात में लोग मुझे सोने के लिए आसन देते हैं मैं सोता हूं भैया कहां सो रहे होंगे मुझे वो भैया के वो क्षण याद आते हैं जब हम बचपन में उनके साथ में खेलते थे तो हारिय खेल जितावे हैं वो ही कितना प्रेम करते थे भैया यदि मैं हार भी रहा होता था तो भैया मुझे करने के लिए जीता तो कभी भी मेरे अपराधों को भैया ने अपने चित्त में नहीं रखा आज वो ही श्री राम जी मुझे भरत के कारण राम लखन सी बिन पग नि यही दुख दाह दाहे दिन छत दिन रात इसी दुख दावनल में मेरी छाती दग्ध होती रहती है और उसी के व्योक के हैं। भरद्वाजी ने बहुत समझाया रात में उनको को बुला करके सुमेर बुलाई, भूप बहुत सुंदर उनके लिए भवनों को बनाया गया एक अद्भुत संपत्ति का सृजन किया लेकिन संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार तेन से, से आश्रम पिंजरा राखे भाव अनुसार दूसरे दिन विदा लेकर के श्री भरत जी चले हैं निषाद जी उनके साथ साथ में चल रहे हैं और केवट भी उनके साथ में चल रहा है साथ में देवताओं को बड़ा भयानक डर लगा कि भगवान राम भक्त के बसी भूते हैं उन्होंने कोशिश की कि, कि किसी तरह से भरत को लौटा दिया जाए सरस्वती जी को बुलाया और सरस्वती जी से कहा कि आप किसी प्रकार से भरत की भी मती को फेड़ दो सरस्वती ने बहुत फटकारा लोचन सहस न सूझ सुमेरू तुम्हारे नेत्र तो हजार हैं इंद्र लेकिन तुम्हें सुमेरु दिखलाई नहीं पड़ता मोसन कहत भरतमति फेरु लोचन सहस न सूज सुमेरु सागर जाए कि सीप उलीचे क्या कभी सागर को सीपों से उलीचा जा सकता है देवताओं ने कहा आप कैसी बात करती हैं आपने पहले भी तो मंत्रा की मती को फिरा था बोले वो मंत्रा थी और तब कि छुकीन राम रुख जानी राम जी की खुद की इच्छा थी तब मैं कुछ कर पाई लेकिन अब कुछ अल कर हुई है भक्त और भगवान के बीच में जो टांग अड़ाने की कोशिश करता है इंद्र तुम जानते नहीं उसका परिणाम क्या होता है क्या तुम दुर्वासा की स्थिति को नहीं जाते सुध कर अंब रीश दुर्वासा भेसब सरोपा इसलिए भरत जी को राम की ही परछाई जान करके भरत की तुम शरणागति चले जाओ उसी में तुम्हारा कल्याण कल है रास्ते में चलते हुए वो थोड़ा सा रास्ता भूले भी लेकिन कहे स्वपंध सुरभर से फूला बड़ी अद्भुत बात है उसी समय इधर प्रभु से सीताराम जी चित्रकूट में विराजमाने हैं श्री किशोरी जी ने एक प्रातः काल के अवसर पर एक स्वप्न देखा श्री राम जी को बताया सीता जी रो और उन्होंने रोते रोते बताया कि पूरी की पूरी सेना लेकर के भरत जी इसी ओर आ रहे हैं मैंने उनमें माताओं को भी देखा है लेकिन माताएं श्वेत वस्त्र धारण की हुई है और पिताजी दिखलाई नहीं पड़े इससे सीता जी भी चिंतित हुई कि पिताजी दिखलाई नहीं पड़े और माताओं ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं तो राम जी भी चिंतित हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे व्योग में भैया मेरे पिताश्री पर हु। का परगमन हो गया परलोक गमन हो गया हु। बस राम जी थोड़े चिंतित हुए ही थे लक्ष्मण जी महाराज उठ करके खड़े हुए मैंने आपको कल भी बताया था पहले भी बताया था कि भरत जी का जो चरित्र है ना सूर्योदय के पहले उदित होने वाली अरुणिमा की तरह है जब अरुणिमा अरुणिमाल में आ जाती है समझ लो अब सूर्य का उदय होने वाला है राम जी के किसी विशिष्ट ऐश्वर्य रूपी गुण को प्रकट करने के लिए ही लक्ष्मण जी महाराज थोड़े उत्तेजित होते हैं और राम की लीला कुछ अभिव्यक्त होती है लक्ष्मण जी महाराज उठकर के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि लगता है कि अच्छे अच्छे लोग कौन राजपद पाए न रहे रह नीच मते चौथाई भरत भी राजगद्दी के पद को पाकर के भूल गए हैं लेकिन आज भले ही शिव ही उनकी सहायता में आ जाए तो भी आज रणभूमि में मैं उनको सलाह दूंगा इतना कहना ही था पृथ्वी प्रकंपित हुई आकाश से आकाशवाणी हुई कि सहसा कर पाथे पछता बस राम जी को मौका मिला और फिर भगवान श्री राम जी ने बड़े महत्वपूर्ण शब्द भरत जी के संदर्भ में लक्ष्मण जी से कहे अब बात यहां पर ऐसी थी यदि राम जी ने ये जो शब्द यहां पर कहे यदि वो भरत जी के आने के बाद कहते तब इन शब्दों का उतना महत्व नहीं रह जाता जितना अभी महत्व था तब तो यह हो जाता कि जब भरत का भाव जान लिया, तो तो भरत, भरत लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत का भाव तो दुनिया जान ली है और सब लोग राम भरत की सराहना करने लगे कि धन्य है भरत धन्य है भरत लेकिन राम का पड़ला कहीं हल्का ना हो जाए तो इसलिए राम जी भी भैया भरत को कितना मानते हैं ये भी तो प्रकट हो जाए अभी भरत आ ही रहे हैं राम जी कहते है कि सुन हु नदी लक्ष्मण भैया भरत जैसा भाई सत्य कहता हूं कि विधाता के प्रपंच में ना तो देखा गया है और ना सुना गया है अच्छा ये प्रपंच मनी क्या होता है आप लोग बात बात में कहते हैं ये प्रपंची है ये प्रपंच करता है प्रपंच मनी होता क्या है का पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच चीजों को मिलाकर के जिन वस्तुओं विन्यासों का निर्माण हुआ है वो सभी प्रपंचात्मक है। हम लोगों का शरीर भी पांच चीजों से मिलकर के बनाया प्रपंच ये विधाता का प्रपंच प्रकृष्ट रूप पंच तत्व को मिलाकर के बनाई हुई चीजें तो यहां राम जी एक, -एक तत्व का उदाहरण कहते हैं कि भरत विधाता की पंच प्रकृति में सृट्टी से परे एक एक उदाहरण दिया पहले उदाहरण दिया तेज तत्व का तरुण अरुण तरी मकु गई तरुण अरुण तरीई तरुण अरुण दोपहर के प्रचंडतम सूर्य गर्मियों के समय के दोपहर के प्रचंडतम सूर्य तरुण अरुण तरणई मकवलई अंधकार की एक क्षीण में एक क्षीण रेखा में डूब करके अस्त हो जाए तो हो सकते हैं सूर्य की गर्मा तो हो जाए तो हो सकती है ये सर्वथा असंभव संभव हो सकता है लेकिन भरत लाल का हृदय रूपी जो सूर्य है राम भक्ति का जो सूर्य है भरत के हृदय में अयोध्या की राज के अंधकार में छुप जाए लक्ष्मण ये कदाप नहीं हो सकता है इसलिए भरत लाल का व्यक्तित्व सूर्य तत्त्व से परे दिखाई पड़ता है मगन आकाश तक जिस आकाश में नीलवर्ण के आकाश को देखते हो न जाने कितने अनंत बादल तैरते रहते हैं वह आकाश जिसमें अनंत बादल की टुकड़िया घहराती रहती हैं, हो सकता है एक दिन अनंत बादलों से घिरा हुआ वो आकाश किसी दिन उसके पास में कोई बादल की टुकड़ी ना हो एक साधारण टुकड़ी को पा कर के आनंद मग्न होकर के अपनी गरिमा का कर, कर उठे। ये सर्वता, असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भरतलाल का हृदय रूपी आकाश अयोध्या की राज की टुकड़ी को पा करके राम को भूल जाए ये कभी नहीं हो सकता है इसलिए भरत का व्यक्ति आकाश तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता है पथ जल पूरे घट जो ले जल तत्व आपने सुना होगा कि महर्षि अगस्त ने तीन अंजलि में समुद्र का पान कर लिया हो सकता है लक्ष्मण कि एक दिन गाय के गांव के कीचड़ में वर्षा के काल में जो कीचड़ हो जाता है उसमें जो गाय के खुर बन जाते हैं उसमें पानी भर जाता है जिन महर्षि अगस्त ने तीन अंजलों में संपूर्ण विशाल समुद्र को पान कर लिया हो सकता है कीचड़ में बने हुए गाय के खुर में भरे हुए पानी में वो डूब करके अपने अस्तित्व को गवा दे तो गवा दे वो मर जाए तो मर जाए लेकिन भरतलाल का हृदय का राम भक्ति रूपी अगस्त ये सत्ता की जल थोड़ी सी जल में अपनी गरिमा को डो दे ये सर्वथा संभव है इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व जल तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता है ओ, घट घट जोनी तो जले जोनी सहज छाड़े छोनी सहज बु छाड़े जोनी पृथ्वी तत्व पृथ्वी क्षमा की अधिष्ठात्री देवी है इसलिए पृथ्वी का शब्दकोश में एक नाम छमाई है छौनी पर छपा कर छा हुए पृथ्वी का नाम क्षमा है इस पृथ्वी पर हम पांव को पांव से चलते मलमूत्र का उत्सर्जन करते हैं इसके ऊपर किसानों को जरूरत पड़ती है हल चलाते हैं और जब हल चलाते हैं तो धरती माता की छाती पर हलकों के उस पर खुद चढ़ जाते हैं ताकि अंदर तक जाए उसकी को चीरते हैं लेकिन फिर भी पृथ्वी कभी आह नहीं करती पानी पीने के लिए लोग कितने गहरे गहरे गड्ढे खोद देते हैं कुएं खोद देते हैं पृथ्वी कभी उफ नहीं करती जो पृथ्वी अपने ऊपर चलने वाले लोगों के कारण मलमूत उत्सृजन करने के कारण भी नाराज नहीं होती लेकिन हो सकता है लक्ष्मण तुमको सुनाई पड़े कि पृथ्वी कुपित हो गई और अपने ऊपर चलने वाले लोगों को निकलने लग गई क्षमा का प्रत्याग कर दिया उसने असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भरतलाल अपने हृदय की शीतत्व तो राम भक्ति को अयोध्या की राजसत्ता सत्ता को पा करके त्याग दे ये सर्वता असंभव है इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व पृथ्वी तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता है आयु तक हो सकता है लक्ष्मण तुम्हें कभी सुनाई पड़ जाए कि मच्छर की फूक से सुमेरु पर्वत उड़ गया कभी ये हो सकता है कि मच्छर की फूक से सुमेरु पर्वत उड़े हो सकता है लक्ष्मण ये सर्वथा असंभव संभव हो जाए कि मच्छर की फूं से एक दिन सुमेरु पर्वत उड़ जाए ये सर्वथा असंभव संभव हो सकता है लेकिन भरत लाल के के अंदर में जो राम भक्ति का सुमेरु पर्वत है वो अयोध्या की राज की हवा में बह जाए या उड़ जाए ये सर्वथा संभव है इसलिए भरत लाल का व्यक्तित्व वायु तो तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता है और बड़ी प्यारी बात राम जी कहते हैं यहां एक मर्यादा की बात है अपने से बड़ों की सौगंध नहीं खाते आन इसलिए उन्होंने कहा कि लखन तुम्हार शपथ लक्ष्मण मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं और पितु आना मैं पूज्य पिताश्री की आन लेकर के कहता हूं कि भरत जैसा भाई दुनिया में इतना पवित्र और निश्चल भाई सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना भरत के समान दुनिया में न तो भाई हुआ है ना भूतो ना भविष्य देवताओं ने पुष्पवृष्टि की है इधर श्री भरत जी महाराज चले हैं मन में उनको डर लगता है कि मेरे नाम को सुनकर के भैया कहीं अलग ना चले जाए सुन नाम अनंत कहीं राम जी चले ना जाए लेकिन फिर उनके मन में एक विश्वास जगता है अनुकूल से संकल्प प्रातकूल से वर्जनम विश्वासो, विश्वास तथा आत्मक्षेप कारपण हो जो शरणागति के छह लक्षण हैं पूरे भरत जी में घटित होते हैं पर समय नहीं है कि उनको बताया जाए इसलिए उनको पूरा विश्वास है कि जब मैं अनभल अपराधी भईमुहि करण सकल उपाधि शरण देखी हैं मैं मैं मैं निज नाथ अपने अपने मालिक का मैं अपने का प्रभु जानता और जी आगे चलते लक्ष्मण जी महाराज की नजर पड़ती है लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं प्रभु जी भरत प्रणाम करे ते भर प्रणाम कर तेर दुना पा भरती प्रणाम करते रहुना प्रेम महीना था। और राम जी ने जो सुना कि आए हैं तो की भैया है कहकर के राम जी दौड़े उठे रामे सुनी प्रेम धीरा कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा कऊँ पट कहूं निखंग धनु तीरा टूट तो राम सुन प्रेम अध धनुरा धनु भगवान श्री राम जी जब दौड़े तो उन्होंने चार चीजों का प्रत्याग करके प्रभु जी दौड़े चलते समय चार चीजें गिर गई उठे राम सुन प्रेम अधीरा कहूपट कहू निखंग धनु तीरा कहीं तो उनका पीतांबर जा गिरा और कहीं पर उनका जो तरकश था जिसमें बाण रखे जाते हैं वो गिर पड़े कहूं पट कहूं निखंग धनु और कहीं पर गिरा और कहीं पर बाण गिरी चार चीजें गिरी क्योंकि भरत जी ने भी जब प्रणाम किया है तो चार चीजों को रख करके है? चार चीजों को रख करके चित मन बुद्धि मन बुद्धि चित्त अहमित बिशराई चित्त अहंकार का प्रत्याग करके भरत जी चरणों में गिरे हैं तो भरत राम जी भी चार चीजों को त्याग करके भरत जी से मिलते हैं और इसका तात्पर्य सीधा सा है कि मानो कि प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो धर्म रूपी रथ है श्रीमद् के लंका कांड वर्णन है उसमें धर्म रूपी रथ कैसे चलता है उसमें दो ध्वजाए दो, दो चक्के उसके सौरज धीरजी ही रथ चाका पताका उस धर्मरूपी रथ के दो चक्के हैं एक सौरी का है और एक धैर्य का है सौरी रूपी चक्का है और एक धैर्य रूपी चक्का है ये चित्रकूट की पवित्र भूमि धर्म की युद्ध भूमि बन गई है और आश्चर्य की बात यह है कि वहां तो राम जी ने तब कहा था क्योंकि रावण था वो धर्मरथ पर नहीं था पर यहां पर जो भरत जी आ रहे हैं वो भी धर्मरथ पर बैठे हुए हैं और जो राम जी सामने आ रहे हैं वो भी धर्मरथ पर बैठे हुए दोनों ही योद्धा धर्मरथ पर हैं थोड़ा सा अंतर है राम जी का जो धर्मरथ है उसकी ध्वजा में लिखा हुआ है ध्वजा में कुछ लिखा हुआ रहता है तो राम जी के रथ के ध्वजा पर लिखा हुआ है सत्य में हो जाते सत्य की हरदम विजय होती है और भरत जी का जो घड़घड़ाता हुआ रथ अयोध्या से चला आ रहा है चित्रकूट की धरती पर राम की ओर बढ़ रहा है उसमें जो ध्वजा लगी हुई है उसमें लिखा हुआ है शीलम परमम भूषणम शीलता ही आभूषण है विनम्रता की विजय हरदम होती है और शीलता के सामने कहा गया है सत्यम रूयात प्रियम ब्रुआत सप्तम प्रिय शीलता को विशेष स्थान दिया गया है भरत जी शीलता विनम्रता के रथ पर जब चढ़ करके आए ध्वजा को देखा राम जी ने कहा कि धनुष बाण तीर गिरा करके क्योंकि पीतांबर का तात्पर्य हृदय पर धैर्य का प्रतीक है और धनुष और बाण सौरी के प्रतीक है मानो कि राम जी ने कहा कि हे तात्भरत मेरे धर्मरथ के दोनों चक्के टूट गए धर्म के रथ के सौरज धीरज तीरथ चाका अब भरत मेरे रथ के चक्के तो टूट गए सो टूट गए अब चाहो तो भैया भरत तुम अपने धर्मरथ पर बैठा करके राम का बेड़ा पार कर दो तो कर दो नहीं तो अब राम का रथ तो टूट अब देखो यहां का संवाद बहुत बड़ा है संभव नहीं है एक दिन में किया जाना थोड़ी थोड़ी झांकी आपको दिखाएंगे बाद में बहुत कुछ बातें हुई हैं सारे लोग मिले हैं एक दूसरे श्री राम जी ने पिताजी का तर्पण आदि किया है फिर बाद में बैठ करके सभा हुई है और सभा में बैठने के बाद में बड़ी चर्चा हुई और चर्चा में भगवान श्री राम जी ने भी बड़े महत्वपूर्ण तर्क रखे भरत जी ने भी बातें अपनी पूरी कही कि भैया मैं आपके समक्ष खुद उपस्थित हुआ हूँ केके ने भी स्वीकार किया कि गलती हुई है सब कुछ होने के बाद में भी राम जी ने एक ही तर्क रखा कि भरत जिन वचनों को जिन्होंने दिए थे जिन पिताजी ने अब वो पिताजी नहीं हैं यदि पिताजी होते तो हम लोग कुछ इनमें परिवर्तन कर सकते थे लेकिन पिताजी इन्हीं वचनों को देने के बाद में शरीर छोड़ चुके हैं यदि इनमें कुछ परिवर्तन हमें करना था तो मृत्यु के पहले ही कर लेते तो उनके प्राण ही बच जाते और जब हम इन बचनों में परिवर्तन करके उनके प्राणों को नहीं बचा सके तो अब अगर हम इन परिवर्तन करते हैं तो स्वार्थ के सेवा इसमें कुछ भी दिखलाई पड़ेगा नहीं इसलिए भरत मैं इतना आदर करता हूं तुम्हारा कि पिताजी इतने सुकृति थे और उन पिताजी का मैं आदर करता हूं, आज तक दुनिया में ऐसा राजा हुआ नहीं लेकिन तेहित अधिक तुम्हार संकोच हूँ तुमसे उनसे भी ज़्यादा मैं तुम्हारा संकोच करता हूँ ऐसी कौन सी बात थी भरत जी में जिसके कारण वो उनसे पिताजी से भी ज्यादा आदर करते हैं कभी हम आपको बताएंगे लेकिन बाद में बहुत तर्क वितर्क हुए हैं आप जानते हैं बाद में जनक जी का भी आगमन हुआ है और जनक जी के आगमन के बाद में भी राम जी ने बात जब यही रखी और किसी भी तरह से राम जी जब लौटने के लिए तैयार नहीं हुए तो उस दिन की सभा विसर्जित हुई राम जी लौट करके अपनी कुटिया में गए भरत जी अपनी कुटिया में आए रात भर भरत जी को नींद नहीं आई और वशिष्ठ जी भी रात भर सो नहीं पाए सुबह होते ही वशिष्ठ जी उठ करके पहले भरत जी के पास आए और भरत जी से कहा कि भरत कुछ समझ में नहीं आता है अब तुम ही कुछ उपाय बताओ तो भरत जी रो उठे भरत जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि पूछो मो ही उपाय अब सो सब मोरे रोते हुए कहा कि गुरुदेव मुझसे आप उपाय अब पूछ रहे हैं ऐसा लगता है अब आपके इन वचनों से निकलने वाले मानो कि मेरे दुर्भाग्य ही सामने खड़ा हुआ है मेरे सामने कि बताओ भरत अब तुम्हारे साथ में और क्या किया जाए पूछो वो ही उपाय अब अब अब का मतलब ही होता है कि जब पूछना चाहिए था तब आपने नहीं पूछे अब आप पूछ रहे हो तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत तुम कहना क्या चाहते हो स्पष्ट कहो का गुरुदेव जब आपको पूछना चाहिए था तब आपने नहीं पूछा मुझे कब पूछना चाहिए था का अगर आप ये प्रश्न पूछते हैं तो क्षमा करना हम आपसे एक प्रश्न पूछे कहा पूछो का मेरे राम को मेरे भैया को बन दिया किसने वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं सारी दुनिया जान चुकी है कि तुम्हारी मां ने दो वरदान मांगे जिसमें राम के लिए चौदह वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राजगद्दी इसलिए राम के वनगमन का कारण भरत तुम्हारी मां है वशिष्ठ जी भरत जी रोते हुए कहते हैं गुरुदेव मैं बहुत समझाने की चेष्टा कर रहा हूं अपने हृदय को कि मैं इस बात को मान लू कि मेरी मां ने वनवास दिया है लेकिन मन नहीं मान रहा है कि मेरी वो मां जो राम के बिना सोती नहीं थी भरत जी को एक पल याद आता है एक बार रात्रि का वक्त था मैथिल गुप्त ने शाकेत में लिखा है कि रात के अंधेरे में रात्र के बारह बजे रामलला जाग गए और एक वर्ष के रामलला दरवाजे की ओर दौड़े कौशल्या की पल जगी और दौड़ा दौड़ करके रामलला को पकड़ा बेटा किधर जा रहे हो तो राम ने ठुनक ठुनक करके रोते हुए कहा कि मैं मझली माँ के पास जाऊंगा मुझे वही नींद आती है कौशल्या समझ गई कि राम को इतना प्रेम देती है कौशल्या कि कौशल्या के बिना मेरा राम सोता नहीं और उसके बाद कौशल्या जी अपने आंचल में रामलला को छुपा करके रात्र के वक्त ही केके के, के, के, के दरवाजे पर पोती है दरवाजा खटखटाती है दरवाजा खटखटा करके महाराणी केके ने जब दरवाजा खोला तो आंखों के आंसुओं को पहुंचते हुए उन्हें दरवाजा को खोला कौशल्या जी ने कहा कि बहन क्या बात है तुम्हारी आंखों में आंसू तो कौशल केके ने रोते हुए कहा कि बहन राम के बिना मुझे नींद नहीं आती दिन भर राम यहीं खेलते हैं उनकी लीलाएँ मुझे याद आती हैं तो नींद नहीं आती पर मैं आपसे कह भी कैसे सकती हूँ कि आप अपने लाड लेखो मुझे दे ले दो कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए और आंचल में छुपाए हुए को कर दिया। केकई मैं यही तो जानना चाहती थी राम तूने कौन सा जादू डाला है कि ये भी मेरे पास होता नहीं ले अब राम तब जागा निज मझली मा का स्वप्न देख उठ भागा ये आपकी ओर भाग क्या रहा था मैं उसे उठा खिलाई और जी के राम को पाया ललक करके राम को अपनी गोद में लेकर के इतना चुम्बन करने लगी इतना स्नेह करने लगी मानो कि मां को अपना लाल मिल गया अपने हृदय से लगाने लगी राम जी ने भी उनके गले में हाथ डाल करके उनके कंधे पर ललट गए पर कौसल्या जी दरवाजे पर ही खड़ी है जी दरवाजे पर खड़ी हुई थी अब वो केके -के जी सोती भी चली जाएंगी लेकिन वो तो खड़ी है कहा बहन तो फिर मैं जाऊं आंखों में आंसू भर करके कौशल्या जी ने कहा कि बहन तुम इतना नहीं समझती कि मैं भी एक माँ हूं बेटे के बिना कैसे सो तो के, -के ने कहा आप ही तो लाइए ना आपने ही तो मेरी गोद में मेरे राम को दिया है कहा हां मैंने दिया है पर मैं रात को सो सकूँ इसलिए तुम अपना बेटा मुझे दे दो भरत को मुझे दे दो ताकि मैं भी एक बेटे को अपने अंक में लेकर के सोचू और फिर केके ने अपने लाडले भरत को कौशल्या जी की गोद में दे दिया कौशल्या जी उनको लेकर के आती हैं और कौशल्या की गोद में भरत सोते हैं भरत जी रोते हुए गुरुदेव से कहते हैं कि मैंने अपने माँ के आंचल का दूध नहीं पिया है जो माँ भैया के बिना सोती नहीं थी और भैया जी आंचल का दूध पीते थे उस माने भैया को बनवास दे कैसे दिया यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं इसलिए आप कह रहे हैं मैं मानता हूं लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है तो कहना क्या चाहते हो क्या मैं कहना केवल इतना चाहता हूं कि राम के बनगमन में अयोध्या के संपूर्ण कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल का पूरा का पूरा हाथ है लेकिन राम के वनगमन का कलंक केवल केके के ऊपर के मढ़ दिया गया है यदि आप कहते हैं कि मेरी ने वनवास दिया तो आप मुझे बताइए वो कौन से वरदान थे जो मेरी माँ ने मांगे तो वशिष्ठ जी ने पूरे क्रमों से बताया कि पहले उन्होंने मांगा था भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में मांगा था चौदह वर्ष राम वनवासी तो भरत जी कहते हैं कि आप एक और कहते हैं आपने वही किया जो मेरी मां ने कहा था लेकिन मेरी मां ने वरदान मांगते समय वरदानों को नंबर दिया था कि नंबर एक का वरदान यह है नंबर दो का वरदान वो है उसने ये कहा था कि देव एक बार भरते हैं टीका नंबर एक पर भरत को मुझे राजगद्दी पर बैठाने की बात कही थी और दूसरा बार मांगा करजोरी का दूसरा वरदान उसने मांगा था भ्राम के लिए चौदह वर्ष का वनवास यदि आप सब कुछ मेरी मां के कहे अनुसार ही कर रहे थे तो मैं आपसे पूछता हूं गुरुदेव आपने मेरी मां के मांगे हुए वरदानों का क्रम क्यों बदल दिया आपको पहले वरदान को पहले नंबर पर पूरा करना चाहिए ना मेरी मां ने कहा था कि पहला वरदान यह कि भरत को राजगद्दी पर बैठाया जाए तो आप पहले मुझे बुलाते और फिर मेरे सामने प्रस्ताव रखते राजगद्दी का फिर मैं देखता अध्याय में आ जाने के बाद में कि वो कौन माई लाल है जो मेरे भैया को जंगल में पहुंचा रहे अब तो भैया जंगल में आ चुके हैं यू तो तर्क तो कुछ बहुत दे सकते हैं कि उसने तर्क दिया था हो तो प्राथ मुनिवेशन राम बन जाए पर भक्तों का भाव है इसलिए बाद में दूसरे दिन वशिष्ठ जी खुद राम जी के पास जब पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा है कि भरत भगत भई मत भोरी। रोते कहा कि अब मैं भरत के हो गया इसलिए मेरा निवेदन है कि भरत सुनिए विचार बहोर करिय लोकमत नपने मत करिय लोकमत मत नपने निगम निचो भरत विनय सादर सुनिए आप आदर देकर के भरत मनी रामजी से वशिष्ठ जी आग्रह कर रहे हैं कि आप भरत को आदर दो कभी कभी छोटे भाई भी छोटे लोग भी अपने कृत्य के कारण इतने महान हो जाते हैं कि बड़े लोग भी उनको आदर देते हैं आप भरत के वचनों को आदर दीजिए भरत बनय सादर सुनिए करिए विचार बहोर और आप विचार करके देखो आपको लोकमत संत मत वेदमत नीति मत सब कुछ भरत के वचनों में मिलेगा सब उसमें समाया हुआ है और जो इतनी बात हुई तो उनका धन्य है कि भरत पर आपका इतना स्नेह मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूं कि आप जैसे गुरुदेव वैसे भरत की जब सराहना करते हैं तो लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बढ़ाई मेरी तो बुद्धि भी सच्चा जाती कि मैं कैसे अपने भरत की प्रशंसा करूंगा आप कहते हैं तो मैं वचन देता हूं भरत तो मेरे छोटे भाई हो मैं आपको वचन देता हूं कि तुम जो चाहते हो मैं वही करूंगा भरत तुम्हें जो चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूं लेकिन एक बात का ध्यान रखना कुछ भी कहने के पहले उठ ही याते ऐसे उठे आते ऐसे उठाए सुबंधु सुभाए हो ये सुबंधु सुबंधु सुभाए उठाए हाथ और श्री के धाए जो भाई भाई का रिश्ता होता है वो हाथ और श्री की तरह होता है बड़ा भाई श्री की तरह होता है छोटा भाई हाथ की तरह होता है और यदि कोई भयानक आपदा ग्रस्त स्थिति में फंस गया हो देखते यदि तलवार सिर पर मारी जाए कोई मारने का प्रयान करे तो पहले हाथ खड़े हो जाते हैं हाथ कहते हैं पहले मुझे काट दो उसके बाद सिर पर वार करना भरत तुम छोटे भाई हो और मैं फंसा हुआ हूं तुम ही मुझे बचा सकते हो इसलिए निर्णय जो भी बोलना सोच करके बोलना भरत जी महाराज की जो ही राम जी ने कहा कि भरत जो कहेंगे हम वही करेंगे अयोध्या वासी सब प्रसन्न हुए बस बस बात बन गई क्योंकि अब भरत तो वही कहेंगे कि राम लौट चलो और राम जी अब लौट चलेंगे सबने सोच लिया मन में निर्णय कर लिया लेकिन भरत जी महाराज उठ करके खड़े हुए और आंख बंद करके सरस्वती जी को स्मरण किया जय जय जय णा फी जय जय जय बीणा पानी जय जय जय बीणा फी जय जय जय बीणा पान कल्याणी मातु भवान कल्याणी मा भवानी Be dead. ब्रह्म विचार सार परमा बिना पुस्तक मद्याम जगद्याणी मैदा जाढ़ाप हस्ते के मालिकी विदती पदमासने संस्था वंदेता परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदान सार सरस्वती जी को याद किया मेरी सारे हाँ। मेरी कियामरी सामरी सांकर मानसते जे आए। जे आए। ऐसा लगता है मानो कि रामचृत मानस में सरस्वती जी भी दो हैं। एक तो वो सरस्वती हैं जो विधाता के यहां पर रहती हैं। देवता लोग जिन्हें सरस्वती जी को बुलाते हैं वो सरस्वती जी कहां से आती हैं? और कहा जाती है असकह शारद गई विधि लोका राम भगत हित भवन विहाई सुमिरत सारद आवत धाई यहां भरत जी सरस्वती जी को जब स्मरण कर रहे हैं तो ये विधिरोक से नहीं आई मानस मुख पंकज आई वो उन्हीं के अंत में विराजमान थी और जो उन्होंने स्मरण किया तो मुख पंकज आ गई अब भरत जी ने यह कहा कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है सेवक का वो स्वामी को प्रसन्न करना होता है अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि मैं जो चाहूं वो करूं तो मुझे लगता है कि मैंने यही बहुत बड़ी ढिटाई की है कि मैं सारे लोगों को समेट करके आपके पास में आ गया मैंने पहले ही आपकी बात को मान क्यों नहीं लिया लेकिन प्रभु मानी स्नेह शिवकाई आप इतने उदार हैं कि आपने उसे भी अपनी सेवा मान करके आपने क्षमा कर दिया हे स्वामी मैं तो आपका सेवक हूं और सेवक के सोई जो करें शिव का सेवक तो वही है जो सेवा करे। जो अपने कार्य का संपादन हट पूर्वक मनाने के लिए जो सेवक साहेब सकोची निजल चाहे ताशमत पोची जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर हट पूर्वक अपनी बात पर जित पर अड़ा रहता है उसे श्रेष्ठ सेवक नहीं माना गया है यदि आप ये उचित समझते हैं और आप मुझ पर निर्णय डालते हैं और आप कोई निर्णय नहीं लेते तो मुझे लगता है कि आप मेरी हट से रूठ गए हैं इसलिए आपने यह कह दिया भरत तू जो कह बस वही कर दूंगा आप में भैया है बड़े भैया है इसलिए जो आपको उचित लगता है आप वही करें हम तो आपकी हाथ की गोटी हैं जिसे शतरंज पर जब रखे जाते हैं सैनिक सवार तमाम चीजें तो वो ना जीतती ना हारती हैं वो तो बुद्धि विवेकशाली व्यक्ति चाहे उनको जिता दे और चाहे हरा दे यही तो फर्क है भरत की भाईपभक्ति में और लक्ष्मण जी की भाई उपभक्ति में लक्ष्मण जी ये मानते हैं कि भैया राम मेरे हैं इसलिए वो राम जी को कुछ भी बात कह सकते हैं और भरत जी ये मानते हैं कि मैं राम का इसलिए राम जी जहां चाहे वहां पर अपनी गोटी को रख दें भरत जी का चरित्र समुद्र की तह इतनी गहराई में है इतनी गहराई में है कि आप उसकी थाह नहीं पा सकते और लक्ष्मण जी का चरित्र भाई पर भक्ति के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर है इतनी ऊंचाई पर है कि आप उसका छोर नहीं पा सकते पर आकाश के जितने भी रत्न हैं, उन्हें दिन में देखा जा सकता है सूर्य को रात्रि में चंद्रमा को तारागणों को देख सकते हैं समुद्र के रत्न तो मंथन होने के बाद में ही दिखलाई पड़ते हैं श्री भरत जी महाराज ने समर्पण किया और उन्हें यह कहा कि भैया मैं अल्पक हूं मुझे कोई भी विवेक है नहीं इसलिए अगर आप ये उचित मानते हैं कि मैं आपके व्योग में ही तड़पता हुआ अयोध्या में इस दंड को भोगूं तो मैं स्वीकार करता हूं आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा लेकिन रोते रोते भरत प्रभु के भैया के चरणों में बैठ गए आप मुझे कुछ ऐसा सहारा दे दो जिस सहारे का अवलंब सो अवलंब देव मुही ऐसा कुछ अवलंब दे दो अवध पार पावो जही से जिस समय ये अवधि जो आपका समय इसको मैं किसी तरह से पार पा जाऊं कहीं ऐसा ना हो कि आपके बियोग में तड़प करके मेरी प्राण न चली जाए और फिर भगवान श्री राम जी ने प्रभु कर कृपा पावड़ी दीनी प्रभु कर कृपा पावड़ी दीनी सादर भरत धरे धरे सादर फिर भगवान श्री राम जी तत्काल कुटी के अंदर गए और कुटी के अंदर जाकर के फिर उन्होंने दो ऋषियों से प्रार्थना की आप दासरस के उपासक हैं आपकी बड़ी अभीपसा थी कि आप मेरे चरणों की पादुका बने आइए आज हम आपकी उस अभिलाषा को पूर्ण करते हैं बन जाइए तो दोनों ऋषि प्रभु की चरणो पादुका बन गए और भगवान जी उन पादुकाओं को लेकर के आए चरणोपादिका बने हुए उन ऋषियों से भगवान ने प्रार्थना की कि हम चरणोपादुका के रूप में आपको भरत को नहीं सौंप रहे हैं अपितु हे महर्षियो हम भरत को आपके हाथ में सौंप रहे हैं जब तक हम लौट करके ना आ जाए मेरे भरत का कुछ होना नहीं चाहिए आपकी है और दोनों प्रभु कर कृपा पावड़ी दीनी सादर भरत शीश धरलीनी चरण पीठ करुणा धन के जनजुग जामक प्रजाप्राण के भरत मुदत अवलंब रहे अस सुख जस शिय राम रहे ऐसे उन्होंने पादिकाओं को फिर अपने आखर जुग जन जीव जत्न आंखों में लगाया फिर हृदय से भयो मदल फिर उन्होंने ऐसे दोनों को किया तो डिब्बे की तरह बन गई। भारत के जनजुग जीव जतन उन चरण पादिकाओं को अपनी से पर करके भरत जी महाराज चलने को तैयार होते हैं और उसमें राम जी से चलते चलते कहते हैं एक बार फिर मुड़ करके कि भैया मैं जा रहा हूं लेकिन फिर प्रार्थना है कि अवधि के समाप्त होने के बाद में भी अगर एक दिन भी आपको ज्यादा हो गया तो रोते हुए भरत जी ने कहा कि मैं सत्य कहता हूं जीवित भरत न पी हो अपने भरत को आप जिंदा नहीं पाएंगे इसलिए आप अविलंब लौट करके आ जाना भरत जी महाराज चलते हैं और यद्यपि बाद में चर्चा तो यहाँ की बहुत है भरत जी पांच दिन तक चित्रकूट में और भी रहे हैं जनक जी आए हैं बहुत बड़ा संवाद हुआ है पर संक्षिप्त में फिर कभी आपको विशिष्ट अवसर पाने पर आपको सुनाएंगे तो श्री भरत जी चले, है अवध में, में गुरुदेव से जनक जी से उन्होंने पूछा है अगर आपकी आज्ञा हो तो नंद गांव कर प्रण कुटीरा कर निवास धनधुर धीरा तो वशिष्ट जी कुछ कह नहीं पाए भरत जी ने इतने कहा वशिष्ठ जी ने कि भरत हम जो बात कहते हैं वो धर्म की बात करते हैं लेकिन भरत तुम जो बात करते हो वो धर्म की सार बात करते हो इसलिए भरत समझव कह करव तुम जो जोई धर्म सार जग होइए सोई और श्री भरत जी महाराज नंदगांव जो अयोध्या के पास में है वहीं पर जाकर के महीखन कुश सात्री रसाई और वहीं पर कुश की सैया बना करके उसी पर जी महाराज रहते हैं सिंहासन प्राधिका बैठारी निरुपाध मांग मांग आय सुखरत राज काजी बाबा श्रिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन न भरत को श राम प्रेम पीयूस पूरन हो तो न भरत को मुनि मन अगम जमो नियम समदम विषम आचरते को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाही दारे दे दम विदूत सुजस मिसे अपहरथ को ग्राहभूण विष अपहरत को कलिकाल तुलसी से सपन सन मुख करते को तुलसी से को तो।, तो भरत चरित्र करे मु तुलसी जे सादर सुनहि तिन राम पद प्रेम अवश्य होए भव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 Hare Rama Rama Rama Sita Rama Rama Rama Hare Rama Rama Rama Sita Rama Hare Bol Ram, Ram, Ram, Hare Rama Rama Rama Sita Rama रामा रामा राम सीता राम राम हरे रामा राम राम राम नाम संकीर्तन भाव के साथ की तन्मयता के साथ में राम नाम संकीर्तन से जीवन की सारी आदियां व्यादियां समाप्त हो जाती हैं भगवान की दिव्य मंगलमयी कृपा की प्राप्ति होती है हरे रामा रामा राम सीता राम राम तो हरे राम राम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 Hare Rama Rama Rama Sita Rama Hare Rama Rama Rama Sita Rama Hare Rama Rama Rama Sita Rama Rama Hare Rama Rama Rama Sita Rama Rama Hare Rama Rama Rama Sita Rama Rama के उस चागर को उतार फेंकिए, जो आपके अध्यात्म उसको बाधक बनती है प्रेम से तालम जाकर हरे राम राम सीता हरे राम राम राम सीता राम राम राम हरे राम राम राम सीता राम राम राम हरे राम राम राम सीता राम राम लोग ताली बजाइए, भाव और अगर आप ताली ना बजाए, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिए जो ताली नहीं बजाए उसे अगल बगल वाले की सौगंध अब आप सोच लेना भाव से गाना नहीं तो अगल बगल वाले ध्यान रखना हरे राम राम राम hare rama rama rama sita ram ram ram hare rama rama rama sita ram ram ram hare rama rama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 से तीसरे कंड में प्रवेश करते हैं संव शम बंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्रीराम भूप प्रियंद्रानंदपयोज सौभगित शार्दूलचर्मांबर पाण बाणशासूर राजीवायति धृतजटा जूटेन संशोभित सीतालक्ष्मण संयुत पथिगत उमा राम गुण है पंडित मुनि पावे चर... अब यहां वो है जासु चरित भवानी शरीर रही इसलिए इस कांड के शुभारंभ में सभी वक्ताओं ने मानस में चार घाट हैं और चार वक्ता हैं चार श्रोता हैं सभी ने इसमें अपने अपने श्रोता को सावधान किया है उमा राम गुण गुण है पंडित मुनि पावह विरति पावह मोह विमो जय हरि विमुख न धर्मरति पार्वती जी अब जरा सावधान अब ये वो कांड शुरू हो रहा है जिससे कांड की लीला को देख करके आपके भी मन में व्यामोह पैदा हुआ था ये ऐसा राम का चरित्र गुणतम चरित्र है उमा राम गुणगुण है पंडित मुनि जो पंडित लोग हैं जो विद्वान लोग हैं उनके जीवन में तो धरती से सांसारिकता से वैराग्य पैदा हो जाता है और पाव मोह विमूल जो सांसारिकता में आसक्त डूब डूबे लोग हैं वो मोह को प्राप्त हो जाते हैं जय हरि विमुख न धर्मरति जो भगवान से मुख और धर्मरति नहीं है उनकी स्थिति होती है आगे कहते हैं चित्रकूट में चार धाम हैं आप कभी जाना तीर्थ चित्रकूट की जिन्होंने यात्रा नहीं की उन्हें तीर्थ यात्रा की ही नहीं इसलिए चित्रकूट के पवित्र धाम में जरूर जाना चाहिए जैसे आप उत्तराखंड में जाते हैं चार धाम है ना उसी तरह से चित्रकूट धाम में भी चार धाम है कामता नाथ भगवान जी जानकी घाट जहां पर श्री किशोरी जी के चरण चिन्ह हैं फटकशिला और अनुसुईया आश्रम ये चार घाट है चार धाम है प्रभु श्रीराम जी की फटकशिला की लीला है यहां पर भगवान श्री राम जी बैठे हुए हैं श्री किशोरी जी का जन्मदिन था भगवान श्रीराम जी किशोरी जी का श्रृंगार करते मैंने आपको संकेत दिया था बाल लीला में कि भगवान जी ने यहाँ पर महाराज किए सुराम जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया है और यहीं पर इंद्र का पुत्र जयंत उनकी परीक्षा लेने के लिए आया श्री किशोरी जी के आचरण में चरण का आघात कर पूज्य पद बाबा जी लिखते हैं कि सीता चरण चौथ भागा चरण वाल्मीकि रामायण में उनके आचरण की बात करते हैं सीता चरण चौच तो भागा मूल मंदमति कारण कागा चला रुद्र रघुनायक जाना और जो ही रघुनंद रघुनंदन श्रीराम जी श्री किशोरी जी के गोद में मुख रख करके सोए हुए थे उनके आंचल में जब लगा और रक्त की धार वही उनके कपोलों पर गिरी श्री रघवन राम जी उठ करके खड़े हुए कि सोर्य जी का संकेत पाया और धनुष के ऊपर एक धनुष रखकर के कर दिया चला भाज बायस भय पावा और धर्म जी रूप गए पाही। राम विमुखा राखा तीन क्योंकि राम विमुख प्राणी की कोई भी रक्षा कर नहीं सकता यहाँ राम जी का प्रभाव और स्वभाव दोनों चीजें उसमें दिखाई गई प्रभाव राम जी का ऐसा है कि राम के विमुख हुए उस जंत की रक्षा उसके पिता भी नहीं कर पाए धरने गए धर्म राम विमुख राखाती ना ही भा उपजी उपजीवन त्राशा जब सारी दुनिया से व्यक्ति निराश हो जाए तब संत उसके जीवन में आशा जगा देते हैं। जिसको ईश्वर ने भी छोड़ दिया हो उसके ऊपर यदि संत की कृपा दृष्टि पड़े तो उसे संभाल लेते क्योंकि संत दरस जिम पातक नारद जी ने देखा सारी दुनिया से अभागा ये हताश होकर के भाग रहा है तो नारद देखा बिकले जयंता और लागी दया मित सं लागी दया को म कहा जरा ठहरो बाबा आपको दिखाई नहीं पड़ता ये बाण पीछे लगा है बोले, मैं इसी को तो देख रहा हूँ इसलिए मैं, मैं यही तो देख रहा हूँ तो अरे जयंत तो तुझे कभी का मार चुका होता तू अपने पिता के पास गया था बोले यहाँ गया था कितनी देर तक तूने बात की बोले आठ दस मिनट तो लगे होंगे ये बाण कहाँ था कहा कि मुझसे पांच अंगुल दूरी पर था दो अंगुल दूरी कहा इसकी स्पीड बढ़ नहीं सकती थी अगर ये बाण तुझे मारना चाहता तो जयंत तू अब तक बचता नहीं कभी कमर चुका होता इसलिए तेरे बचने का एक ही उपाय है तू राम की शनगति लौट करके चला जा कहा कि आप तो ऐसा उपाय बता रहे हैं बाबा एक बाण तो इधर से लगा है सामने गया तो दूसरा बाण और चला दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे कहा नहीं नहीं प्रभु के सामने जा के चरणों में गिर पड़ना और मेरी बात तो कहना कि प्रभु जी मैं पहले भी परीक्षा लेने आया था अब भी परीक्षा लेने आया बाबा हमारी आपकी दुश्मनी है आप दुश्मनी चाहते हैं मैं वहां पहले भी आया था, अभी को क्रोध भुजाओं में बल का सागर कितना है और अब मैं ये जानने आया हूं कि आपके हृदय में पतों के प्रति करुणा कितनी है दया कितनी है ऐसा कहकर के चरण जंत आया प्रभु के चरणों में गिर पड़ा संत लोग कहते हैं कि वो तो घबरा करके प्रभु के तरफ पांव करके गिरा पर किशोरी जी को दया आ गई उठाकर के उसके सिर को प्रभु के चरणों में रखवा दिया और जिस पर मां की कृपा हो गई हो तो फिर प्रभु क्या करेंगे इसलिए भगवान ने उसके ऊपर दया की है एक नयन कर तजा भवानी की न मोहे व्रोहे जब ते कर बद उचते प्रभु छाणे कर छोहे को कृपालु रघुवीर सिम ठाकुर जी ने सोचा यदि इसका एक पंख काट दिया बेचारा उड़ नहीं पाएगा अगर पाँव कट गया बेचारा चल नहीं पाएगा कहीं और मारा तो मर ही जाएगा केवल एक ही अंग ऐसा है कि जिसके बिना इसका काम चल सकता है एक आँख से भी देख लेते हैं लोग दो आंख से जितना देखते एक आंख से भी दिखलाई पड़ जाता है इसलिए एक आंख इसकी ले लो संतों ने कहा कि दुचित कथोष संदेह आत्मा बने सफी उसकी दो दृष्टि थी एक दृष्टि में तो वो प्रभु को ब्रह्म भी मान रहा है और एक दृष्टि में राजकुमार मान रहा है कहा तू एक ही दृष्टि रख दो दृष्टि रखने की तुझे कोई जरूरत नहीं की न मोहे इसलिए जो उसकी अज्ञानमयी दृष्टि थी उसको हटा दिया और उसके बाद में एक वश ब्रह्मवृत्ति की दृष्टि ही उसके जीवन में रहने दी उसके बाद में भगवान श्री राम जी वहां से आगे, आगे चलकर के के आश्रम में गए हैं। अत्रि बड़ी सुंदर भगवान की की प्रार्थना है। दो केवल गाएंगे। नमामि भक्त भैम कृपालुशील को स्वदा मृत वत्सल कृपालील कोमल भज पदाबुज काम राम सदा मदम काम श्याम सुंदर मंदिर मदादि दोषे लोचन मदादिशा श्याम सुंदर महर्षि अत्री जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना करके भक्ति का बलदान मांगा है और आप सभी जानते हैं माता अनसुईया जी का परमपद चरित्र अनसुया के पदगह सीता मिली बहोर सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी आस दे निकट बैठाई नारी धर्म कछ ब्याज बगा और पतिवृता नारियों के जो धर्म होते हैं वो उन्होंने वर्णन किए हैं उत्तम के भगवान श्री कृष्ण जी ने शरणागत आई वृजांगना को न कहा है भर्तु शूनाम स्त्री नाम परो धर्मो या माया तदबंधु नाम च कल्याणम प्रजा नाम चानुपोषणम वैसे बहुत सुंदर उपदेश है आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़िएगा या फिर मैं आपको जो उज्जैन में महाकुंभ के अवसर पर अगले वर्ष में जो 22 अप्रैल से 21 मई तक उज्जैन संघस्थ है वहाँ पर अपना खालसा लगेगा भक्ति वेदांत नगर खालसा आप उसमें आइएगा आपको हम निमंत्रण देते हैं और वहाँ आकर के आप यहाँ से इन कांडों पर विस्तृत क्योंकि यहीं से अरण्य कांड से ही उसमें लाइव टेलीकास्ट होगा कथाएं तो शुरू से हो जाएंगी शुरू लेकिन हमारे कंसल जी जिस कथा के जजमान हैं उस कथा में राज्य गद्दी है भगवान राम जी का राज्याभिषेक होगा तो वहां से यहीं से कथा चलेगी तो आपको विस्तृत रूप से हम अनुसुईया जी का चरित्र कई बार आपको सुना चुके हैं भागवत में भी और रामकथा में भी फिर हम आपको सुनाएंगे और उनसे अनुसुईया के पद के सीता मिली बहुशी विता ऋषिपत्नी मनुष्य अधिकारी आश देखट बैठाई बहुत सुंदर उन्हें उन्हें उपदेश दिया है और उनसे दर्शन प्रश्न करने के बाद में प्रभु श्री राम जी आगे बढ़े हैं सर्वंग ऋषि से मिले हैं सर्वंग ऋषि कहते हैं जात रहे विरंज के धामा श्रवण स्नुव आई हैं रामा और जब मैंने सुना कि प्रभु जी यहाँ पर आ गए हैं तो मैं रुक गया और भगवान का दर्शन करने के बाद में सर्वंग ऋषि भगवान के श्री चरणों में जोग गति से विलीन हो जाते हैं आगे चलने के बाद में बताओ पहले गुरु जी को चेला गुरु जी को भगवान मिलना चाहिए कि चेला जी को ज्यादातर यही होता है गुरु जी को मिलते हैं पहले लेकिन रामचरित में एक विलक्षण है महर्षि अगस्त जी का ऋषि अगस्त कर से भगवान दिव्य सेवक था और वो भगवान की अनन अनुराग में डूबा हुआ था भगवान जी पहले उससे मिलते हैं और वो बड़ा विकल उसकी आप देखना प्रेम लक्षणा भक्ति पूरी दिखलाई गई है और भगवान ने जब उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने बड़ी चतुराई के साथ में कहा कि प्रभु जी मैंने कभी वरदान मांगा ही नहीं इसलिए आपको जो अच्छा लगता हो आप वो मुझे दे दीजिए और जब एक वरदान मिल जाएगा तब मैं जान जाऊंगा कि वरदान होता कैसा है फिर मैं एक में भी मांग लूँगा तो भगवान ने बहुत ही सुंदर उसको भक्ति का वरदान दिया और भक्ति का वरदान देने के बाद में भगवान ने जब भगवान को जब उसने भगवान ने जब भक्ति का वरदान दे दिया तो उसने कहा प्रभु जी आपने प्रभु जो दीन सो में पावा अब सो देोहे जो भावा और फिर भगवान से कहता है कि प्रभु जी आप एक अपनी कृपा से एक और वरदान देने की कृपा कीजिए सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनुश्याम मम ही अ निरंतर सगुण रूप श्री राम भगवान श्री राम जी ने वरदान दिया और उसके बाद में आपको संक्षिप्तता में कह रहा हूँ तो बता नहीं पाया बताते हैं कि बचपन से ही गुरु जी ने उसे अपनी शवास निकाल दिया था एक गाँव में अनाथ बालक की तरह सुतिकक्षण जी भटकते थे एक बार महर्षि अगस्त की जमात वहाँ पर आई गांव के लोगों ने मिलकर के कहा महाराज ये बालक अनाथ है आप इसे अपनी साथ में ले लें महर्षि अगस्त जी ने उनको दीक्षा दे दी वो ठाकुर जी को लेकर के उनके साथ में चलते थे जमात जरा आगे बढ़ी वो नदी के किनारे किनारे जा रहे थे उन्होंने एक जामुन का पेड़ देखा बड़ी प्यारी प्यारी जामुन थी बचपन की बात याद आ गई जामुन पर चढ़ के वो जामुन तोड़ के खाते थे सब ठाकुर जी लिए हुए तो करें क्या तो उन्होंने सोचा कि अब कैसे जामुन तोड़े पत्थर मारते थे ना तो पत्थर तो वहाँ कोई दिखाई पड़ा नहीं तो उनके सिंहासन में ठाकुर जी विराजमान थे सो शालिग्राम जी भगवान जी से कहा आप तो ठाकुर जी हो आप कोई हम पेड़ पर चढ़ा देते हैं आप भी खाना जामुन और कुछ हम को भी गिराना सो उन्हें उठाए शालिग्राम जी घुमा करके मारे ऐसे ऐसे मारे तो महाराज जामुन तो नीचे गिरी शालिग्राम जी चले गए अपने जहाँ से आए थे नदी में उधर ही चले गए और धीरे धीरे करके चार सालग्राम जी को जामुन के पेड़ पर चढ़ा दिया खाने के बाद में आप कहते ठाकुर जी हमारा पेट भर गया आप भी आ जाओ तो कोई बगल में खड़ा था ऐसा लगा कहा मूर्ख बनते हो तूने ने ठाकुर जी को फेंक तो दी गंगा जी में गए अब तू कह रहा है कि अब कहाँ से ठाकुर जी आएंगे तब बेचारा रोने लगा कहा तेरे ठाकुर जी जैसे थे ना काले काले प्यारे चमकते हुए जामुन भी तू बैसी हैं सो चार जामुन उसने सजा करके उसमें रख ली ठाकुर जी के पास सुबह सुबह पूजन का समय हुआ स्वतिक्षण स्वतिक्षण कांपता हुआ था सा सामने उपस्थित हुआ और उसने कहा ठाकुर जी ठाकुर जी सामने प्रस्तुत कर दिए और ज्यूँ उन्होंने जल डाला और ज्यूँ उन्होंने अंगूठा लगाया तो अंगूठा छिलका अलग और गुठली अलग गुठले अलगूर कह क्या है कहा गुरुजी मैं समझ ही नहीं पाया बोले देखो ना ये क्या हो रहा है तो देख करके बोला कांपता हुआ कि पुनी पुनी चंदन और पुनी पुनी चंदन और पानी तो ठाकुर सड़ गए तो हम कहा जाओ बार बार तो आप चंदन चुवा दे और बार बार भक्त आग भक्तमाल का नहीं है तो पुनी पुनी चंदन और पुनी पुनी पानी सड़ गए, हम अब ठाकुर जी सड़ गए तो हम सती ने निश्चल भाव से सारी घटना क्या सुनाई का मूर्ख जहा निकल जाकर के ही वापस आना अब चला गया और जाने के बाद में उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रतीक्षा कर रहा है ठाकुर जी लौट करके आएंगे वो जावन पर चले हुए ठाकुर जी तो नहीं आए लेकिन सचमुच के ठाकुर जी आ गए मैं एक आपको सच सच बात बताऊं आप शायद वैसे सब सच ही हैं कथा में लेकिन मैं पढ़ा कैसे थे कई कई हमारे जो सस्य लोग हैं व्यक्त लोग वो भी सोचते कैसे पढ़े थे तो हम जब वृंदावन में गए रहने के लिए नौलखी ग महाराज जी हमको ले गए थे और महाराज जी पूज्य गुरुदेव जी ये चले गए ग्वालियर के लिए सो हमने भी इधर की धर पकड़ी बस और हम चले गए वृंदावन के लिए और जब वृंदावन गए तो वहाँ पर फिर महाराज जी लौट करके नौलखी में आ गए क्योंकि महाराज जी का नौलखी में बहुत प्रेम था पूज्य महाराष्ट्री का इसलिए महाराज जी गए भी पंजाब शायद वहाँ चारधाम भगवान को विराजमान होना होगा और उन्हें बुला लिया चमत्कार करवाया फगवाड़ा में दिव्यतम स्थान की स्थापना की पर परम पूज्य स्वामी जगन्नाथ दास जी महाराज ने कहा कि जाते कहाँ लौट के तुमको दरियाना पड़ेगा सब पूज्य महाराज जी को फिर बुला लिया सो मैं बता रहा था कि महाराज जी को जब पता लगा कि मैं वृंदावन गया हूँ तो एक बार लौटा के लाए थे फिर चले गए हमको लेने के लिए तो मेरा मन कर रहा था लौटने का सब मैं रोने लगा सो एक भक्तमाली जी रहते थे उनकी आंखों में थोड़ा सा चोट थी गोरे दाऊद में रहते थे उनका मैं जाना नहीं चाहता हूं और गुरुजी ले जाना चाहते हैं मैं क्या करूं तो उनका ब्रजमंडल का बहुत अच्छा बात होता है सब कुछ छोड़ दिया जाता है राजेंद्र तो <laughs> so दा जी के साथ में भी रहते हैं नाम थोड़ा बलराम दास जी ऐसा कुछ उनका नाम है तो वो मुझे लेकर के गए बरसाने में छोड़ा अब महाराज जी ताक है कि कहाँ गया हमारा चेला पता लगा कि चेला तो कहीं भग गया तो वहां पर धमकी देकर के आया कि अब उसको कह देना मेरे पास में आए नहीं अगर आया तो हाथ पांवेंगे तो तो पर इस बात का सब समझ कहें गुरु जी को नाराज कर दिया गुरु जी को कहीं नाराज किया जाता तो मेरे मन में बार बार भाव आए कि गुरुजी जी को प्रसन्न करें एक ही बात बार बार दिमाग में घूमे तो मुझे ध्यान आया कि गुरु कहते थे बेटा पढ़ो पढ़ाई जरूर करना तब मैंने जो पढ़ाई लिखाई की वो गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए की कि गुरुजी बाद में प्रसन्न हो जाएंगे फिर मैं वृंदावन में कोई एक रामायण का पाठ कराने के लिए आए तो एक पंजाबी महात्मा रहते थे उनके पास गए कि महाराज रामायण पाठ में हमारी भी भर्ती कर लीजिए तो बड़ा डांटा कहा तुम्हारे गुरु जी नौलखी के महानता और तुम इधर उधर जाओगे पाठ करने के लिए ऐसा प्रकार के फिर मैं जब लौट के आया डरते डरते आया गुरु जी ने खूब प्रसन्न मुद्रा में अपने हृदय लगा लिया गुरुओं के हृदय में कभी क्रोध तो होते नहीं करुणा ही करुणा नहीं करोणा ही करोणा तो ने प्रभु के लिए गुरुदेव के लिए भगवान जी को उतारने के लिए साक्षात ठाकुर जी आ गए और जब ठाकुर जी वरदान देकर के आगे बढ़े सुतिक्षण जी ने कहा कि अब प्रभु संग जाऊ गुरु तुम कहू देव नि ना ही आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चला चलू तो भगवान जी समझ गए प्रभु हसदीन भगवान जी मंद मंद मुस्कुराए समझ गए कि इनका कहने का तात्पर्य क्या है और उसके बाद में वो लेकर के चले और जब अगस्त जी का आश्रम आने को हुआ तो जी जी ने कहा आप जरा इसी बटवृक्ष के नीचे बैठो मैं गुरुदेव को बता के आता हूं बोले क्यों कहा कि तैयारी कर लेंगे ना थोड़ी आपकी और तब तक सुतिक्षण जी ने जाकर के मार्च से जी सभा में बैठे हुए थे जब बताया कि निशुद्ध देव जपत हो जय ही आवत राम लखन बेदेही प्रभु श्री राम लखन प्रभु आवत जो जु इतना सुनाया तो सुनत अगस्त मुदत उठ धाये अगस्त जी दौड़े और दौड़ करके पहले उन्होंने को से लगा लिया कि धन्य है वो शिष्य जो गुरु के पास में भगवान जी को लेकर के आ गया सुनत अगस्त मुदत उठ हरि हरिवलोक लोचन जल छाए उसके बाद में भगवान श्री राम जी अगस्त जी से कहते हैं अवसो मंत्र देव प्रभि यही प्रकार हमारा शुद्रोही और फिर उन्होंने कहा कि प्रो पूछो मोए हमें का जानी आप तुम्हारे भजन प्रभाव आधारी जानो महे मछ को तुम्हारी आपका भजन का ही तो प्रभाव है फिर भगवान श्रीराम जी को उन्होंने बहुत सुंदर आप जानते हैं वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदय स्त्रोत्र आदि हैं तो फिर भगवान श्री राम जी वहां से आगे चले उन्होंने तो जटाई उससे उनकी मित्रता हुई पंचवटी पर प्रभु श्रीराम जी गए और वहाँ पर गीत राजस्थान भेंट भाई बहुविधि प्रीति बढ़ाए गोदावरी निकट प्रभु रहे प्रणग्रह छाए और वहाँ गोदावरी के तट पर प्रभु श्रीराम जी जब रह रहे थे तो श्री लखनलाल जी महाराज ने भगवान श्री राम जी से कुछ वेदांत संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे बहुत महत्वपूर्ण उनके प्रश्न हैं और उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं और जो उन्हें उत्तर दिए हैं भगवान श्री राम जी ने अद्भुत रूप से एक बार प्रभु सुख आसिना एक बार प्रभु सुख आसिना लक्ष्मण बचने कहे लक्ष्मण बचने कहे समुझाए कहो सोई देवा समुझाए कहो सोई देवा सवज कराऊँ चरण रज सेबा सवज करा चरण रज सेबा ज्ञाने विराद अरु माया कहू ज्ञान विराग अरुण कहू शोभगति करो देया शोभ जीव भेद प्रभु सकल कहो समय वेदंत संबंधी महत्वपूर्ण पांच प्रश्न पूछे हैं और इसमें सबसे पहले यह है कि मैं कौन हूँ दूसरा प्रश्न ये है कि वो कौन है और तीसरा प्रश्न ये है कि ये जो मैं उससे अलग हो गया है उससे पुनः कैसे मिल सकता है उसका साधन क्या है चौथा प्रश्न ये है कि उसमें बाधाएं क्या हैं और पाँचवा प्रश्न ये है कि उसे प्राप्त करने का फल क्या है इसका तो उत्तर है मैं कौन हूँ ईश्वर अंश जीव अवनाशी चेतन अमल सहद शुक्राशि वो कौन है राम सच्चिदानंद निशा नहींता मोहे निशा उसके पास जाने का मार्ग क्या है भगवदगीता में तीनों मार्ग बताए गए हैं सांख्य योग भक्त योग और कर्म योग ये तीन मार्ग बताए गए हैं और उसमें बाधाएं क्या हैं का उसमें बाया है, बाधा है अभिमान और माया और प्राप्त करने का फल क्या है बोले जानत तुम जाई भगवत स्वरूप ही प्राप्त हो जाते हैं और इस प्रकार से कहत विराग ज्ञान गुरु नीति गयु काल बहुति सूप्न रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जैसे सूपन का आगमन हुआ प्रभु श्री राम जी को देखते ही अत्यंत मंत्र होकर के स्वरूप धारण कर राम जी के सामने बोली कि तुम समुष और नमो सम नारी उसने कहा कि तुम समुष्णा लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए कुटिया के अंदर फूल की माला बना रहे थे जरा झांक करके देखा इतने सुंदर बात तो बड़े बड़े महात्माओं ने नहीं की ये स्त्री होकर के लगता है बहुत बड़ी सादिका आ गई है कह करे तुम समस्ना और तब तक उसने आगे बोल दिया नमो सम नारी लक्ष्मण जी ने मंत्र सत्यानाश कर दिया कितनी अच्छी प्रार्थना शुरू की थी तुम सं मौसम रही और यह संजोग विधि रचा और तब तक वो देवता लोग ऊपर थे देवताओं ने देखा कि सुरूपनखा अत्यंत दिव्य स्वरूप धारण करके प्रभु श्री राम जी की जब पहुंची तो सब ऊपर से झाँक झाके देख, देख, राम जी के पास क्या देखे सब देख रहे थे उधर और जब वो झाँक के देख रहे थे ब्रह्मा जी और आए और जब तक ब्रह्मा जी को बुलाया और वो देख ही रहे थे तब तक उसने ब्रह्मा जी का नाम ठोक दिया साथ में बोले यह है संजोग विधि बिचारी हमारा और तुम्हारा संयोग विधाता ने बड़ी फुर्सत से विचार करके लिखा और राम जी ने कहा सीता जी कहा इतफाक से हो गया ऐसी कैसे कहते का इसका बाप गवा बाप ने क्या कहा बोले भरी सभा में इसका बाप बोला कि लिखाना ना विधि बेदही विवाह सीता का विवाह ने लिखा ये तो इतफाक से हो गया लेकिन ये संयोग विधि रचियु विचारी फुर्सत से लिखा राम जी ने कहा श्रीमती जी आपका कुछ परिचय अपना परिचय बताया कि तुम मौसम नारी यह संयोग समारी और वो कहती है कि मम अनुरूप पुरुष जगमाही देखे खोज लोक त्यू ना ही मेरे अनुरूप पुरुष तीनों लोक में नहीं है राम जी सोचने लगी तीनों लोकों में गई होगी और तीनों लोक में मनुष्य पाताल लोक में नहीं जाता और देवता लोगों को पृथ्वी पर चरण अवतरण करने में दिक्कत है और ये तीनों लोगों में गई इसका मतलब ये राक्षसी हो सकती है और कोई हो नहीं सकती और उसने परिचय दिया तुमसम पुरुष न मोसम नारी मैं नारी हूं और फिर कहने लगी कि ताते अबलग रही कुमारी पहले उसने नारी कहा नारी मानी होता विवाहिता स्त्री और अब कहती कि ताते अवलग रही कुंवारी क्योंकि मेरे अनुरूप त्रैलोक में कोई बर मिला ही नहीं इसलिए मैं अब तक कुंवारी और मन माना और ऐसा मन सोच रहे ना कि आप ही दुनिया के सबसे बड़े सुंदर हो तुमको देख करके कुछ चलो चल जाएगा कोई बात नहीं मन माना कछु तुम्हें नहीं निहारी राम जी तो समझी गए थे सब कुछ सुंदर इसमें एक ये है पंचवटी क्या है ये पांच तत्व का बना हुआ ये शरीर ही पंचवटी है इनकी शोभा तीन चीजों से है भक्ति ज्ञान और वैराग्य इसमें राम जी है ज्ञान लक्ष्मण जी है वैराग्य सीताजी क्या है साक्षात भक्ति ध्यान रखना भक्ति के साथ में ज्ञान की आवश्यकता है श्रीमद् भागवत की रचना किस लिए हुई श्रीमद् भागवत आप कहेंगे भक्ति के लिए घर घर में भक्ति की स्थापना करूंगा श्रीमद भागवत के माध्यम से लेकिन सच बात यह है, कि में कह, में कहते है कि भक्ति महाराणी तो पहले ही तृण बैठी हुई वृंदावन से संयोग तरुणी भक्ति महारानी धन्य वो वृंदावन धाम के संयोग से आप तो पुनः तरणता को प्राप्त हो गई इसमें कोई संदेह नहीं है धन्यं तेनो नित्यति सर्वदा धन्यं आप तो को प्राप्त हो गई लेकिन ज्ञान और वैराग्य ज्ञान वैराग्य नामान काल योगेन जर्जर इसलिए ज्ञान वैराग्य को तरण करने के लिए ही नारद जी ने श्रीमद भागवत को किया है भक्ति तो बहुत ऊंची है लेकिन अगर भक्ति के साथ में ज्ञान वैराग्य नहीं है तो भक्ति का संरक्षण करना कठिन हो जाएगा इसलिए राम जी है ज्ञान और ज्ञान के ऊपर जरा देखना कभी आप एकांत में अकेले में हो और दुश्यत वाली कोई नारी आपके ऊपर डोरे कसने लगे आपको पथभ करने की कोशिश करे तो की बड़ी सुंदर प्रेरणा है ऐसी स्थिति में पति को अपनी पत्नी पर नजर रखनी चाहिए अपनी पत्नी को देखना चाहिए राम जी बात कर रहे हैं सूखमखा से और देख के डर रहे सीत चीता कही मृदु बात सीता अह कुमार मूर लगता था जब तुम्हारे ऊपर माया प्रभाव डाले उस समय तुम भक्ति का आशय ग्रहण करना श्री राम जी ज्ञान और ज्ञान के ऊपर जब ये ये क्या है है और तृष्णा ने जब आक्रम आक्रमण किया ज्ञान के ऊपर तो ज्ञान ने अपने आप को तृष्णा से बचाने के लिए कहा नजर डाली भक्ति पर नजर प्रभु बाता और आहे कुमारे मोरे कुमार लक्ष्मण जी संकेत कर दिया आई क्योंकि स्वप्न का जब आई तो उसके बारे में कहा गया आही नहीं है तो संतों ने एक अर्थ कर दिया इसका अहि ये मेरा भाई भी अहि ही है तुम जैसे नागिन हो ना ये भी पक्का अही है आई कुमार मुरल लोग कहते हैं कि रामजी ने झूठ बोला कुमार कहा अरे राजकुमार चाहे शादी शुदा हो जाए जब तक राज सिंहासन पर नहीं बैठते राजकुमार ही कहलाते और फिर भी कुमार मानी कुमानी पृथ्वी और पृथ्वी पर वो कामदेव के समान विचरण करते हैं इसलिए उनका नाम कुमार मनुस्मृति के अनुसार जो बारह वर्ष पत्नी से जुदा होकर के तपस्या करते हुए बनाटवी का जंगल का जीवन विचरण करे वो बारह वर्ष कुमार ही माना जाता है बारह वर्ष के बाद में हाय कुमार मोर लघु उ तो जो भी हो प्रभु श्री राम जी ने कहा लेकिन एक बात आपको बता दूं आप छोटों के साथ में छोटे बच्चों के साथ में छोटे भाई के साथ में मजाक मत करना अगर आप मजाक करोगे तो उन्हें भी मौका मिल जाएगा आपसे मजाक करने का राम जी ने कहा आय कुमार मोर लघु भ्राता तो सुपनखा जी गई लक्ष्मण जी के पास तो उन्होंने भी कह दिया प्रभु समर्थ वो बड़े समर्थ है कहा रहे हैं उनकी एक शादी हो चुकी है तुम्हें अकेले हो का नहीं इनके पिता से तीन तीन शादियां हुई थी तो दूसरी कर लेंगे तो कौन सी की बात करे दो फिर लौट करके आई फिर लक्ष्मण जी ने उधर पहुंचाई फिर वो इधर आई जब बार बार इधर उधर किया तो गुस्सा हुआ बयान के रूप धारण करके कहा सीता जब तक तो रहेगी तब तक ये काम बनने वाला है नहीं सीता जी को खाने के लिए मुख विशाल किया और उसके बाद में लक्ष्मण जी को राम जी ने इशारा किया इशारा करके क्या किया एक उंगली ऊपर उठाई एक नीचे की इसका मतलब क्या हुआ ऊपर मानी आकाश आकाश की इंद्री क्या है कान नीचे पृथ्वी पृथ्वी की इंद्री कौन है नाक दोनों को साफ कर दो अब लक्ष्मण जी को प्रभु का आदेश मिला स्वरूप नखा फिर राम जी के लक्ष्मण जी के पास गई भयानक तो लक्ष्मण जी अब आप वाकई में बहुत सुंदर लग रही ये आपके थोड़े से बिखरे हुए बाल अच्छे नहीं लग रहे इसलिए महर्षि अगस्त जी के पास में जो तरल तलवार मेरी थी उसी तलवार से उन्होंने तो एक ही साथ साफ हो गए हमारे मध्य प्रदेश के परिया वाले महाराज वो मानसुमन जी कहते थे उसके बाद में फिर क्या किया राम जी ने लक्ष्मण जी ने नाक को काटके और बराबर सूख बार नका के हाथ में धरदी वाह है क्या दे जाये रावण के दिखा हाँ। तेही के कर रावण कहो मनोह चुनौती दीन अब वो करते थे तो उसका उनकी उनकी बेटी और उनके बच्चे वगैरह सब अभी हमारे शिष्य हैं और एक जो उज्जैन में अभी कथा होने वाली वो उसके परसाई जी गोविंद परसाई जी शिष्य भी हैं समरी अर्चुन के तो उनके वो जजमान है वो तो कहने का तात्पर्य कि ते के कर रावण कहो मनोह चुनौती दिन सुपर्ण खा दौड़ती दौड़ती खड़दूषण के पास गई खड़दूषण वहाँ पर आए और भगवान श्री राम जी ने खड़दूषण का श्रृंगार कर दिया शुप्णखा रावण के पास आई रावण ने राख कांड विन भई विकरारा बड़े सुंदर उसने उपदेश में चौपाइयाँ कही हैं राज राजनीति बिन धन बन धर्मा हराय समर्पय विन सत्कर्मा विद्या विन विवेक उपजाये संपल पड़े कि उपाये संगत जती प्रश्न उठता है इतना इसने रावण मेरे लिए लड़ने वाला नहीं है इसमें दो चीजें है वासना और अहंकार रावण ने पूछा तो उनके पास गए क्यों राजकुमारों के पास तो सूपन खान का संग नारी श्या बड़ी सुहावनी सुंदर स्वरूपवान नारी है उसके लिए मैं गया था और मेरी नात इसलिए कटी क्योंकि मैं आपकी बहन हूं इसलिए उसका परिणाम मुझे मिला है रावण ने कहा तुम सुख खड़दूषण के पास नहीं गई बोले गई थी क्षणमाओ एक क्षण में सब उनका धुआं निकल गया क्षण शकल शक्ल कटक मारा रावण बेचैन हो गया सुप ने भेजा रात भर चिंतन किया और वो चिंतन करते हुए रावण बहुत सुंदर डिसीजन लेते आए खरेदूसन मुहे समय बलुबन खरेदूसन मुहे समय बलबंदी का तेनही कुमार रे बिनु भदुभ तेन कुमार सुर रंजन भल जल मई भारा सुर रंजना भल जलमी बारा जो भगवं लेन अवतारा जो तो मैं जाए बैर हट कर रावण की अभिमानी प्रवृत्ति ने राम को पूरी तरह से ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया और उसने कहा कि यदि कदाचित ये मनुष्य हैं तो मैं इनको जीत करके उनकी सुंदर नारी में हरण करके ले आऊंगा और यदि कदाचित वो भगवान हैं तो हुई है भजन तामस देहा मनक्रम वचन सत्य तो मैं जाय बैर हट करे हों प्रसर प्राण तजे भवतरे रावण वहां से चला मारीच के पास में आया मारिच ने समझाने की चेष्टा की कृष्ण बैर किए भल ना रावण ने कहा कि मुझे उपदेश सुनने की आदत नहीं सीधे चलते हो कि मैं फिर मरना तुमको दोनों तरफ या तो तुम इधर मारे जाओगे, जाओगे। उधर मारे तो मार। बैठ गया पीछे रास्ते में चिंतन कर रहा है प्रियतम देख नाम कर सुख पाया चिंतन करते करते वहां पर गया सुंदर मृा और उसने साधु का रूप बना करके वो छुप गया और वहीं पर रव सुंदर मृत का रूप धारण करके वो गया। ये पंचवटी की ये लीला आपको बड़े सुंदर चार सूत्र देती है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन में पतन ना हो तो ध्यान रखना ये चार चीजें आप अपने पास में रखना एक तो चीज इसमें ये बताई जाती है कि अपने धर्म में निष्ठा ईश्वर पर विश्वास सत्संग में अनुराग और सत्संग में जो कुछ सुनो उसे फॉलो करना जो असली सीता जी हैं वो तो प्रभु का आदेश पाकर के प्रभु पद धरे ही अनल समानी निज प्रतिबिंब राखता सीता तैसे रूपशील सुपनीता अब जो लीला हो रही है वो वास्तविक सीता जी की नहीं है ये जो नकली सीता जी का प्रतिबिंब है उनसे लीला हो रही है और विलक्षण लीला है ये ध्यान रखना जो बातें मैं सुना रहा हूं ये ध्यान रखना अपने दिमाग में कि ये नकली सीता जी सीताजी उन्होंने चार चीजों की शिक्षा दी क अपने धर्म में विश्वास नकली सीता जी ने सबसे पहले क्या किया कि सीता परम रुचिर मृग देखा और अंगी अंग सुम नो व्यक्ति के जीवन में पतन की शुरुआत यहाँ से होती है तो सुप हमारे जीवन में दुख की शुरुआत वहां से होती है जब हम परमात्मा के श्री चरणों से चित्त को हटा करके सांसारिक स्वर्ण में और पैसे में लगा देते हैं टका कर्मा टका धर्मा टका ही परम तपा यशो पार्षे टका नास्ती हाथ टका टक तक, टका जब व्यक्ति पूरी तरह से अध्यात्म को छोड़कर के केवल भौतकवादी बनकर के पैसे के पीछे दौड़ पड़ता है बस वही से की शुरू हो जाती है जो असली किशोरी जी थी वो ये कह करके चली थी छिन्न प्रभु पद कमल बिलो की रई हौ मुदत दिवस मुको की अनुसुईया जी ने कहा था एक ही धर्म एक व्रतनेमा काय वचन मन पथ पद प्रेमा पर यहाँ पर सीता जी जो नकली सीताजी हैं प्रभु के चरणों से चिंतन को हटा करके स्वर्णमृत की ओर देखती हैं, देखती नहीं उनको प्राप्त करने की अभिपक्षा अभिव्यक्त करती है और जब व्यक्ति अपने सुख के खातिर किसी को मारने का आदेश देता है उसका धर्म वहीं से चला जाता है नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का भगवान श्री राम जी ने यहां से उनका धर्म चला गया और दूसरी है ईश्वर पर विश्वास नकली सीता जी की बात तो भगवान श्रीराम जी ने मुस्कुरा के मैथिली को देखते हुए कहा कि मैंने तो तुम्हें आय्या में ही रोकने की बात की थी पर अब जब तुम्हारे मन में सोने को ही प्राप्त करने की लालसा जग गई है तो थोड़ा सा सोना लेकर के क्या करोगी हम तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पर गंदा पानी भी सोने के पनारों में बहता है सोने की लंका में भेज देते हैं तुम्हें और वहां जाकर के देखना सुख पैसे में है सोने चांदी में है या राम में हम लोग भगवान को छोड़कर के केवल पैसे में सुख की तलाश कर रहे हैं कोठी बंगलों में सुख की तलाश कर रहे हैं भगवान श्री राम जी ने तत्काल उस मृत को देख करके अपने धनुष पर बांध रखा इधर लक्ष्मण जी से कहा कि सीता कैर करे हुखुआरी बुद्धि विवेक बलस में बिचारी जब जीव धर्म का प्रत्याग कर देता है रावण वही छुपा हुआ है लेकिन आया नहीं चार चीजें अगर आपके जीवन में होगी तो कष्ट आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते धर्म में निष्ठा ईश्वर में विश्वास सत्संग में अनुराग और सत्संग का जीवन में पालन अगर अगर चारों रहे तो बहुत अच्छी बात अगर चार ना रह सके एक भी रहेगी तो भी आपके जीवन का आनंद हो जाएगा धर्म चला गया और ईश्वर ने जाते जाते संत को तैयार किया लक्ष्मण सीता केर करे रखवारी बुद्ध विवेक बल समय विचारी भगवान जब प्राणी के जीवन से जाता है तो संतों से कह जाता है तुम इनके बीच में जाते रहना जगतगुरु गुरु रामानाचार्य महाराज ने विरक्तों की ट्रोलाना कुर आदि भ्रांत्यापी प्राण ना के प्रत्यक्ष जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज ने संत समाज की दो ट्रोलियां बनाई एक ऐसे संतों को बनाया कहा कि जाब तुम मठ बना करके जगह जगह पर मंदिर बनाओ राम जी को विराजमान करो हनुमान जी के अखाड़े खोलो प्रचार करो तुम मठ बना के रहना और उनसे कहा आश्रम में आया प्रत्यक्ष तुम्हारे आश्रम पर भूखा प्यासा कोई भी आदमी आ जाए उसे कभी भी भूखा दरवाजे से दाने मत देना उनको यह आदेश और एक त्यागी समाज धारण किए हुए भगूति को रमा हुए जटा जूट को किए हुए एक जमात उनकी खड़ी की का तुमको मठ नहीं बनाना है तुमको गांव गांव, डगर डगर नगर नगर में जाकर के धर्म का प्रचार करना है इसलिए त्यागियों की जमाते चलती थी अभी भी चलती हैं ठाकुर जी उनके साथ में चलते हैं गाँव के बीच में ठहर जाते हैं और जमाते वहां पर धुनी तपते हैं और वो प्रवचन नहीं करते जो संत प्रवचन नहीं करते वो संत केवल वो नहीं जो प्रवचन करते वो प्रवचन नहीं करते उनका आचरण ही प्रवचन से बड़ा काम कर जाता है और लोगों के जीवन में भक्ति जगा देता है ऐसे मत सोचना कि जो प्रवचन करते यही संत वो भी संत हैं जो त्यागी अवधूत रूप में आपको दिखलाई पड़ते पुराना जमाना नौलखी में भी देखा था हमने भोपाल में भी देखा था कि त्यागियों की जमातें जब घूम करके आती थी तो जगत गुरु राम आचार्य जी ने कहा था ना महंतों से कि ये जब घूम करके आएंगे तो तुम्हारे आसन पर रुकेंगे इनका ध्यान रखना तब उनकी थकान हट सके इनकी सुविधा का सुपासन को तैयार उपलब्ध कराना इसलिए त्यागियों की जमातें जब मठों में पहुंचती थी तो महंतों को सीधे आड़े हे महंत ये ला दे हे महंत ये ला कर दे क्योंकि वो जगत गुरु जी महाराज का आदेश के धर्म का प्रचार करके तुम्हारे यहां आ रहे हैं इनका स्वागत करना घर की तरह इनको छूट दी जाती थी ऐसे संतों को भगवान जी भेजते हैं कि इनको जा करके तुम धर्म का प्रचार करना राम जी चले गए धर्म भी चला गया लेकिन लक्ष्मण जी एक संत हैं और संत जब तक पहरा दे रहा है लक्ष्मण रावण घुस नहीं पाया और उसके बाद में क्या हुआ कि मृग के पीछे प्रभु श्रीराम जी गए जब भगवान जी ने एक बाण का श्रीराम किया तो रामा। जी की में बोला कि हे, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो मरम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मनडोला उसी समय मैथिली श्री किशोरी जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम्हें यह बाणी सुनाई नहीं पड़ी तुम फिर भी यहां पर खड़े हुए हो तुम्हारे भैया किसी संकट में जाओ संकट होई और भेग संकटित बढ़ाता लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि माँ आप ही क्या करी जिनके भ्रिकुट को टेढ़ा कर देने मात्र से सृष्टि में प्रणय आ जाती है क्या उन्हें सपन में भी संकट पड़ सकता है सीता जी ने प्रोन को मरम बचने जब सीता बोला लगता है तुम्हारी चित्रवृत्ति मेरे प्रति शुद्ध नहीं है तुम भरत की कुप्रत भावना से मेरे साथ आए हो तुम चाहते हो कि भैया का कुछ हो जाए अनिष्ट और मैं तुम्हारी हो जाऊं, तो लक्ष्मण ध्यान से सुनना बाल्मीकि रामायण में यह पसंद है लक्ष्मण ध्यान से सुनना कि मैं राम की सीमा किसी की हो नहीं सकती मैं इसी चट्टान पर अपने सिर को पटक करके अपनी आत्महत्या कर लूंगी पर शिवाराम के किसी की हो नहीं सकती लक्ष्मण जी को चीख निकल गई मुख से भूमि पर गिर पड़े और रोते हुए कहा कि मां ये आप क्या कह रही हैं आप मेरी मां हैं आपने जो कुछ कहा मैंने सुन लिया लेकिन मां मुझे किसी बात का कष्ट नहीं कष्ट केवल इस बात का है कि जब से मैंने होश संभाला है भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया लेकिन आज मुझे आप बेवश कर रही हैं कि मैं भैया का उल्लंघन कर वहां पर जाऊं आपको छोड़कर के जहां भैया गए मां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं रोते रोते लक्ष्मण जी ने अपना एक बाण निकाला और चरत्रवान पुरुष की खींची हुई एक रेखा को चरित्रीन व्यक्ति लांग नहीं सकता ये ये धनुष की खींची हुई प्रत्यक्ष रेखा ये बताएगी कि मैं क्या हूं चारों तरफ उन्होंने रेखा खींच करके बलिंद देव सौंप सब चले जहाँ रावण सचिरा हो और जब वहां पर गए पर जो रेखा खींची थी तो धर्म चला गया ईश्वर चला गया संत भी चला गया संत ने जाते जाते एक रेखा खींची थी कहा था इस रेखा को पार मत करना पर मिथिलेशनंदनी जब रेखा को भी पार कर गई तब रावण ने जो रूप दिखावा सब भई जब नाम सुना तब रावण ने सीता जी का हरण किया है हरण करने के पहले रावण ने सीता जी का बंधन किया है मनमोहू चरण बंद सुख माना उसके बाद करके ले चला सीताजी चली रास्ते में जी। उनको देखते ही दौड़े सीते पुत्र कराशा करे हो जात धन कर रावण ने जब उनको आते हुए देखा कि मै नाक की खगपत हो मम्मल जान सह सोई भीषणतम युद्ध हुआ चौचन मार दे ही दंड एक ही। उसके बाद होकर के गिर पड़ा और जटायु जी महाराज देख रहे थे कि जरा होश में आए तो फिर युद्ध करेंगे तलवार उसने खींची फिर एक तलवार के साथ में झटके से दोनों पंख उनके काट दिए काट से पंख पराकर गिदरनी सुमर राम की अद्भुत सरनी शीतें जान चढ़ाए बहूरी चला उतारे त्रास न थोरी और आगे चल करके मिथुलेश जानकी जी विलाप कर रही है और उन्होंने जब किसकंदा के ऊपर से उन्हें देखा नीचे सुग्रीव आदि को बैठे हुए देख करके एक वस्त्र में आभूषण उन्हें गिराए है रावण उनको लेकर के लंका में गया तब अशोक पाद पुत्र राखी से जतन कराए इधर भगवान श्री राम जी मृग का वध करके लौट रहे थे लक्ष्मण जी को देखा जनक सुता पर हरि अकेली आयु तात वचन मम पिली मम्मन सीता आश्रम लक्ष्मण जी चरणों से लपट करके रो रो उठे कहा भैया मेरी कोई गलती नहीं है फिर भगवान श्री राम जी बहुत विलाप करते हे खे मृगे हे मधु खे प्रभु आगे आगे परा देखा, राम देखा। को देख करके भगवान ने बहुत विलाप किया है। रोते हुए कहते हैं मोरे एक हाथ गए बाद कारण जो कलप लता दब त्यागी दबदागी मेरा यह जीवन इस जंगल में ऐसे ही व्यर्थ में व्यतीत हो गया मानो कि स्वर्ण लता को अग्नि ने जला दिया पालो होते हो दशरथ सोन नेह पुतपाल हत्यो सकल जग साथी सारी दुनिया जानती थी कि मैं दशरथ का मित्र हूं लेकिन मैं दशरथ की पुत्र वधु की रक्षा नहीं कर पाया बेटा जी रोते रोते चिंतन करते हैं कम से कम इतने तो प्राण रह जाते कि मैं अपनी सुधि सीता की शुद्ध तो राम जी को सुना देता इतना वो चिंतन कर रहे थे तुलसी तय अवसर कृपाल पुणि आए गए दो भाई दोनों भाई आ गए राम जी ने जटायु की धूल जटान सुझारी। पूरा संवाद हुआ है राम जी ने उनको जीने के लिए बहुत आग्रह किया प्रा ऐसा सौभाग्य मुझे कहा मिलेगा प्रभु का चिंतन करते हुए उन्होंने बताया कि नाथ दशाने यही सुता और उसके बाद में भगवान श्रीराम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया है और जो ही अग्नि पर उनकी चिता को शरीर को रखा गया है उनके शरीर छूटने के बाद तो गीत देषण बहु प्रत अनुपा श्याम गात विशाल भुज चारी अस्तुतिकुज दिव्य प्रकट हो गए भगवान को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे धन्य प्रभु आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर गति को गीध अमानुष आमुष भोगी और गति दिन ही जो जात राम जी ने कहा ऐसा मत कहना इसमें मेरी कोई कृपा नहीं गिदराज जी आप ये गति को प्राप्त कर रहे हैं तो फिर किसकी कृपा है कहा ये जो आपको सदगति मिल रही ना ये मेरी कृपा से मिल रही तब कहा ये तुम्हारे कर्म है जो तुम्हें इस सदगति को दे रहे तांत कर्म निजते गति पाए तुमने अपने कर्मों से सदगति को प्राप्त किया है क्योंकि परे बस जिनके मन मान तहु जगे दुर्लभ कचुना तो ताही भगवान श्री राम जी गिदराज जटाई को परम मोक्ष प्रदान करने के बाद में कबंद आदि की सदगति प्रदान करते हैं और उसके बाद में ताही दे गति राम उदारा का गति राम उदारा सवरी के श्रम पर धारा के केरा श्रम पर धारा शवरी के आ श्रम पर धार के कबंद को सदगति देने के बाद में प्रभु श्री राम भद्र जी सबरी की कुटी की ओर आते हैं भक्तमाल में सबरी जी का बहुत उत्कृष्ट चरित्र है महर्षि मतंग जी की वो शिष्या थी सवर जाति में पैदा हुई थी जब वो किशोरावस्था की थी शादी की तैयारी जब उनकी की गई तो तमाम वन्य प्राणियों को उनकी शादी में बारातियों को खिलाने के लिए तमाम हिरण तमाम जीव जंतु पकड़ पकड़ करके लाए गए शबरी ने रात्रि में मां से पूछा मां ये इतने हिरण इतने जीव जंतु पकड़ पकड़ के क्यों लाए गए तो माँ ने बताया कि शबरी तेरी शादी है ना बारातियों को यही तो खिलाए जाएंगे शबरी रात भर करवटे बदलती रही नींद नहीं आएगी शबरी जी सोचते हैं कि एक प्राणी के उत्सव में इतने प्राणियों की निर्म हत्या अर्धरात्र में शबरी जी जागी सारे प्राणियों को उन्हें बंधन मुक्त कर दिया भगा दिया सारे हिरणों सारे जीव जंतु जो नहीं भाग सकते थे उनको हाँकते हुए जंगल में ले गई और रात्र में ही पंपर सरोवर किसकंदा के पास में महर्षि मतंग जी रहते थे उनके पास में ही एक बड़ी गुफा थी बटवृक्ष था वहां पर वो रहने लगी कहते हैं पूर्व जन्म की महारानी थी पर शादी हो जाने के बाद में जब महारानी मिली तो संतों का दर्शन में सुलभ नहीं होता था इसलिए तीर्थ प्रयाग में त्रवेणी संगम में जाकर उन्होंने शरीर का त्याग इस आशा के साथ में किया था कि अगला जन्म मेरा उस सामान्य जाति में हो जहां पर कोई भी मान मर्यादा का बंधन ना हो मैं सहजता से संतों का दर्शन और सेवन कर सकू इसलिए महारानी सबरी जी यहां पर आई है और वहां पर संतों की सेवा का तो वो क्या करती थी दिन भर लकड़ियां एकत्र करती थी और बचे हुए समय में उस जो बटर वृक्ष था उसके पत्तों से पत्तल बनाती थी सांझ के समय महर्षि मतंग जी जब कथा सत्संग करते थे तो जो बाड़ी लगी हुई थी उसके अंदर संत लोग बैठकर के सत्संग सुनते थे और शबरी युवा थी बाड़ी के बाहर ही बैठ करके कथा को सुनती थी मारसी जी के यहाँ पर तमाम संत थे जिनकी सेवा होती थी तो किसी संतों की ड्यूटी थी कि तुम लकड़ी लाना किसी की ड्यूटी थी तुम पत्तल बनाना वो संत आराम से बैठे हुए हैं, पत्तल बना रहे ना लकड़ी और काम चल रहा है महर्षि मतंग जी ने पूछा ये तुम लोग कहीं जाते हुए नहीं तो पत्ते कहां से आती है लकड़िया कहां से आती तो महात्मा ने कहा गुरुदेव कोई भगत चेत गया है अच्छा बोले कैसा भगत चेत गया कहा कोई भगत अपने आप लकड़ियाँ पहुंचा जाता है और कोई भगत अपने आप पत्तल अरे कहा जो सेवा करता है वो अपनी साधना को लेता है कम से कम चोर को पकड़ो तो जो तुम्हारी साधना की चोरी कर रहा है अब महाराज बोलोग रात्रि को लोग जागे सुबह का ब्रम्ह मुहूर्त का टाइम था और कोई एक युवती आई और उसने पहले पतलें रखी लकड़ियों का गट्ठर ला करके जाने लगी तो हल्ला मचा दिया संतों ने पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया बोले कौन पकड़ा गया बोले साधना की चोरी करने वाला पकड़ा गया सबरी को महर्षि मतंग के सामने प्रस्तुत किया गया महर्षि मतंग ने उसको देवा देखा तो बड़ी गिड़गड़ाती हुई सी में आंसू भर के नीचे मुंह करके खड़ी हुई थी कहते भी आप कौन है क्या मेरा नाम सबरी है शैर नाम था सबर जात में पैदा हुई थी इसलिए सबरी कहते थे तो कहा कि शायद सांझकाल को जब मैं कथा करता हूं तुम कथा सुनती हो ना शबरी स्वरूप से काले थी बहुत स्वरूपवान थी तो उन्होंने ये कहा कि तुम छुपकर की कथा क्यों सुनती हो तुम तो राम की भक्त हो शबरी के आग्रह पर गुरुदेव ने फिर उनको मंत्र दीक्षा दी है जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा है सर्वे प्रपत्ते अधिकारी नोमता शरणगत के सभी अधिकारी और सबरी को भी उन्होंने दीक्षा दी सबरी को दीक्षा देने के बाद में जो संत लोग थे वो ये कह करके चले गए कि अब यहाँ पर तो सबर जाति की सबरी को रख लिया गया स्त्री को रख लिया गया ऐसा क्या क्या करके उनको छोड़ करके चले गए पर मतंग जी ने सबरी को साथ दिया प्राण जब काल निकल रहे थे उनके गुरुदेव के महर्षि मतंग जी का शरीर छूट रहा था शबरी खिन्न होकर के रो रही थी महर्षि मतंग जी ने कहा था घबराना मत शबरी देखना एक दिन तेरी जो गुरु के प्रति निष्ठा है इसी निष्ठा के कारण एक दिन साक्षात भगवान तेरी इसी कुटिया में चल कर के आ गुरु में निष्ठा होती है परमात्मा में निष्ठा होती है भगवान उसके यहां जाती है उस जंगल में बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग थे ठाकुर जी जब आए तो लोगों ने चर्चा की कि भगवान जी आ रहे हैं भगवान जी आ रहे हैं महात्माओं ने कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हमने उनकी बड़ी उपासना की है ठाकुर जी बड़े भक्तवत्गर है दर्शन देने के लिए हमारी ही कुटिया में पधारेंगे कहीं अपन को जाने की जरूरत नहीं तो सभी महात्माओं को अपनी अपनी जब तप साधना अनुष्ठान पर बल था पर शवरी के पास में केवल गुरु कृपा थी गुरुजी ने कहा था तो सबरी चिंता मत करना दो चीजों का ध्यान रखना अपनी आंखों को खुला रखना होठो पर भगवान का नाम रखना ये इस रास्ते से प्रभु जी आएंगे इस नजर गड़ाए रखना न जाने कब भगवान आ जाए और अपने होठों से कभी को किसी को दुर्वचन मत कहना भगवान तेरे ही कुटिया पर आए राहों पे नजर रखना हो पे दुआ रखना राहों पे नजर sayate deri vaja khula भटकने की देते हो सजा भगवन क्यों भाव में भटकने की देते हो सजा भगवन क्यों भाव में भटकने Bhagwan प्रतिदिन उस डगर में जाकर के बैठ जाती है फूलों का रास्ता बनाती है बेर तोड़ तोड़ कर है। प्रभु जी जब नहीं आते कोई भी आता हुआ दिखाई पड़ता है उसको टटकी टक लगा करके है, ऐसे करती है ऐसे करती है, और जब करीब आता है उसको पता लगता है कि नहीं नहीं ये तो कोई और है फिर वो बड़ी निराश होकर बैठ जाती है एक दिन इसी प्रकार से बाट जोते जोते जब वो लौट करके आ गई प्रभु नी आई तो गुरुजी का जो श्री ग्रह था जो चित्र था उसको छाती से लगा करके फूट फूट करके रोई, और बोले गुरुजी अब मुझे समझ में आ गया भगवान भला मुझे अभाग्नि के पास में कहा आएंगे आपने तो केवल मैं कहीं आपके व्योग में मर ना जाऊं इसलिए आपने मुझे रखने के लिए ही आपने ये आश्वासन दे दिया कि भगवान आए लेकिन अभी सबरी रो ही रही थी रुद्र राजम कृष्ण दर्शन लाल साहब भगवान कैसे प्रकट होते और तभी तक भगवान जी आ गए और भगवान जी ने आवाज उगाई देख मैं आ गया हूँ शबरी रो रही थी अधीरो कुछ ऋषि बालक भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे कहने लगे थे मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ बेल रखे मुझे खिला दो शबरी ने समझा ऐसी कोई फिर मजाक उड़ा रहा है मेरा मतुड़ा पर आवाज बड़ी प्यारी थी का एक बार मुड़ करके देखो तो सही राम आ गए तुम्हारे तु सवेरी देखे राम ग्रह आवेरी देखे राम ग्रह आ मुन के बचने समझ जी बात भाई मुनि के बचने समझ भा मुनि के समझ जब शबरी के समक्ष प्रभु प्रकट हो गए तो गुरु गोविंदो खड़े काला गो पाए गुरु गुरुआपनी जो गोविंदियों लगा जो गुरुदेव का चित्र था उनको हृदय से लगा करके रोने लगी देखे राम ग्रह आए मुनि के बचने समुझे जिये और भगवान श्री राम जी के सागर जन ले चरण पखारे बड़ा सुंदर पुणि सुंदर आसन में ठारे और पर भगवान को बेरो का भोग लगाया है रामचरित्र मनस में बेलो बेरो का वर्णन नहीं है कंद मूल फल पर गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है कि झूठे फल खाए राम सखुचे प्रीति जान तुम तो प्रभु ऐसी करी रस की रसी कौन सी स्वरूप नहीं रूप पुरंग जाती और जाति होम खुलेहीन बड़ी ही कुचाल जूठे फल खाए राम सकुचे न प्रीति जान क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा भगवान जी उसको और जब बढ़ रहे शबरी भाग रही थी कब भाग कहां रही हूं कब मुझे छूना मत मैं अधमोते अधमो अधम अति नारी मैं अधमो में से भी अधम जाति में पैदा हुई हूं और उसमें भी नारी तो भगवान जी कहते हैं कि ये तू क्या करे कहे रघुपति सुनो बात भामिनी बाहरा सुनो अरे बाबरी मैं और कोई रिश्ता मानते ही नहीं हूं मानो एक भगत कह रे बा माना जाति पाती कुल धर्म पड़ाई जाति पाती कुल धर्म पड़ाई धनबल परिजन फिर चतुराई धन बल परिजन गुण चतुरा भगतिन सोह के कैसा भगती ने सोह के कैसा बिन जल जलबारी दे देखिए सा बिन जल जलबारी दे देखिए भक्ति से प्राणी उसी तरह से है जैसे बिना जल के बादल किसी काम के इसलिए जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन वल परिजन हृदय समुदाय ये सब राम भक्ति के बाद कहे संत तब पद अवराधक भगवान श्री राम जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि मैं केवल भक्ति के, के वसीभूत ही होता हूँ जाति और पांति से मेरा कोई लेना देना नहीं है भगवान श्री राम जी ने सबरी मैया को सामने बैठा करके बहुत सुंदर उपदेश दिया है और इतने महत्वपूर्ण उपदेश है कि अभी हमने गंज वासुदा की गुरुपूर्णमा पर दो वर्ष पहले तीन दिन तक नवदा भक्ति पर ही प्रवचन किया था वाराणसी में भी राम मंदिर काश्मीरीगंज में भी तीन दिन तक चला था अब हमारे पास में केवल दस मिनट भगवान श्री राम जी ने शबरी को नवदा भक्ति का बिना मांगे उपदेश दिया है एक क्षुति को दिया था पंथ कहते अनुपा ऋषि आश्रम पहुंचे स्वर को नहीं बहुत प्रभु नहीं, चुके नहीं और पर भगवान जी खुद कहते आओ में या बैठो। हम तुमको भक्ति सुनाते नौधा भगत कहो तो तु पाही सावधान सुन धरु कितनी प्रेम श्री राम जी जरा सावधान जैसे जो मुक् जो जो शिष्य का हित चिंतक गुरु होता है बार बार कहता है बेटा ध्यान से पढ़ना उसको याद रखना ऐसे ऐसे भगवान श्री राम जी बड़े प्रेम से करें सावधान सुन धर्म नगवान श्री राम जी भक्ति सुना रहेगा प्रथम भगती संतन कर दूसरे मम कथा प्रसंगा। दूसरे रहती प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग श्रीमद् भागवत में भी नौदा भक्ति है श्री रामचर्र में भी नौदा भक्ति है श्रीमद् भागवत में श्रवणम कीर्तन वृष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्य श्रीमद् भागवत की नौदा भक्ति रामचरित्र मानस की नौधा भक्ति में अंतर क्या है कि श्रीमद् भागवत में जो नौधा भक्ति है परीक्षित को सुनाई जा रही है इसलिए वो निवृत्तमान पुरुषों के लिए भक्ति है जो निवृत्ति पतके पतके हैं उनके लिए वो भक्ति है और रामचरित में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक कल्याण की रामकथा जग मंगल करनी शबरी के बहाने लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं इसलिए वो निवृत्तमान लोगों के लिए भक्ति है नौधा भक्ति और ये प्रवर्तमान लोगों के लिए है संसार में घरग्रस्ती का काम करते हुए भी तुम नौदा भक्ति कैसे कर सकते हो ये रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने सबने को सुनाया प्रथम भक्ति संतन कर संगा पहली भक्ति है संतों का साथ देखो संतों के संग में जो तोते रहते हैं ना वो भी सीताराम सीताराम करने लग जाते हैं और दुष्टों के साथ में जो रहते क्या कहते इसको इसको मारो उसको मारो उसको मारा, उसको मारा मारा इसलिए संतों के संग में जब रहोगे तुम्हारे जीवन में भगवान की भक्ति अपने आप आ जाएगी प्रथम भगती संतन कर संगा श्रीमद रामचरित के बालकांड में कहा है बाल मी के नारद घट जोनी निज निज मुखन कहीज निज होनी जलचर थलचर नवचर सभी का उद्धार हो गया तो प्रथम भगति संतन का प्रसंगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा दूसरी भक्ति क्या है देखो दिल्ली के इस पवित्र जगह में ये कथा हो रही है जब कथा हो तो जहां संत आए तो संत मिलन को चालिए तद ईर्षा अभिमान जो जो पग आगे बढ़े कोटन जगन समान श्रीमद भागवत में पहली भक्ति है कथा श्रवण रामचर्थ में पहली भक्ति है सत्संग कथा श्रवण वो श्रीमद भागवत में जिस कोटि के लोग हैं उनके लिए बताया गया है लेकिन जिन लोगों में सत्संग की प्रवृत्ति ही नहीं है कथा सुननी ही नहीं, नहीं उन्होंने तो पहले वो सत्संग में जब आएंगे तो संत लोग भगवान की कथा में रति आपको पैदा कर देंगे एक बार जब संत के पास आ जाओगे तो वो आपको भगवान की कथा में रुचि जगा देंगे इसलिए आपको फिर संत के पास बैठोगे कथा शुरू हो जाएगी अगर आपको कभी उदाहरण देखना हो तो कभी भी आप पूज्य महाराज श्री के पास में चले जाओ दस मिनट बैठो दस मिनट में महाराज जी पता नहीं कहाँ से भागवत जी शुरू कर देंगे कहाँ से राम कथा शुरू कर देंगे अपने आप संत के पास जाओगे तो दिल्ली कलकत्ता बंबई के कुर्सियों की बात नहीं होगी कितने जीते कितने हारे कौन मरा कौन जीता कौन बड़ा संतों के पास में तो जब जाओगे तो केवल यही होगा कि भगवान राम की दिव्य मंगलमय कथा अपने आप प्रवाहित तो हो ठीक तो दूसर रति मम कथा प्रसंग कथा श्रवण करने की रुचि कैसी हो परीक्षित की तरह चौथे दिन सुखदेव जी ने कहा कि बेटा कुछ पालो। तुम बैठे हुए कथा सुनते उन्हें कुछ खाया ना पिया तो परीक्षित जी क्या कहते हैं कि न भोज। अच्युतम हरि कथा अमृतम अतिश दुष्टर भूख भी मुझे पानी और अन्न को छोड़ करके भी मुझे कुछ भी सता नहीं रहा है बस आप भागवत कथा सुनाते रहिए मैं उसको सुनता रहूं आप अमृत सरता को प्रवाहित करिए करते रहिए मैं उसमें निमज्जन करता रहूं आप मुझे कथा सुनाते रहिए मैं उसमें रस होता रहूं मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास ऐसी श्रोत्र निष्ठा हो परीक्षित की तरह गुरु पद पंकज सेवा और तीसर भगती अमान और चौथी भगति ममो गुनगनो करे कपटेगन गुरु के चरणों की सेवा करें कैसे करें बोले अमान होकर के अभिमान को छोड़ करके अगर आप ये सोचोगे हम क्या है तब तो फिर आप चरणों में ही नहीं बैठ पाओगे गुरुजी के पास में खड़े होकर के थोड़ा इधर देखोगे इधर देखोगे कुर्सी कहाँ है कहा बैठे तेतो तेतु बंधु प्रेम जन जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते भगवान श्री जी अखिल कोट ब्रह्मांड नायक होकर के भी गुरु के चरणों को दबाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी अखिल कोट ब्रह्मांड नायक होकर के भी गुरु की आज्ञा पालन करते हुए शुभा बिन्न निकले जाते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगतियमान अहंकार सुन्न होकर के गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भगती है और चौथी भगत मम गुनगण करे कपट तजगण कपट का प्रत्याग करके कथा का गान करना ये चौथी भक्ति है। हैसे काग जी महाराज कथा सुना भयतास मन अत्यगा जी महाराज सुनाते प्रीत के साथ में किसी भी प्रकार का निस्वार्थ भाव से कथा को सुनाना छल कपट नहीं तो चौथी भगत मुनगन करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकार मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकार मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मुझमे दृढ़ निष्ठा करके मेरे मंत्र का जाप करें पर वो मंत्र ऐसे नहीं कि कोई भी मंत्र लिया मंत्र जाप जाप्रण विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मंत्र भी वैदिक होना चाहिए मनमुखी मंत्र नहीं होना चाहिए जो भी आजकल ऐसे ऐसे कलयुग निजी कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ दम्बन कल्पकर प्रकट किए बहु पता नहीं कौन कौन ऐसे सुना देता मंत्र शास्त्रीय और वैदिक पद्धति पर वो मंत्र जो वेदों में प्रतिपद्ध मंत्र जापम दृण विश्वास पंचम भजन सुबेद प्रकाशवी व्यक्ति मेरे में दृण तर्क छटदम दम, शीले बहु दम, शीले बहु दम शीले, बीरती सी बहू करे माँ छठ दम शीले, बीरती सिले बहू करे माँ छठ शीले शी बीरती बहू करे माँ छठ शीले शी बहु बहू करे माँ निरत निरंतर सज्जन धरे माँ सज्जन छठ मी भक्ति है सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो दमन और अपने जीवन में शीलता मधुरता भरो अभिमान मत रखो क्रोध मत रखो छठ दमशील व्रत और विरक्त जीवन जीव अन होकर के भक्ति नहीं हो सकती विरक्त छठ दम शील व्रत वह कर्मा बहुत एक में फलते फूलते हुए भगवान कृपा से तो बोले अच्छा चला है एक दूसरे दूसरी और डाल दो तीसरा और और डाल दो चौथा तो खाली कवि मत बैठो खाली मन सैतान का इसलिए गुरु के पास जाते हैं तो जो मंत्र दे देते हैं उसे माला झोली में डाल करके उसका जाप करो नृत्य निरंतर सत्कर्मो में सदैव लगे रहो और सातवी भक्ति बताते हैं सातम समय मोह मैं जग देखा समय दे मैं जग देखा सातवी भक्ति है समत्तम योगी उच्चते हैं सुखम बात उठम स परमो मता आत्माओ पर मैंने सब परमो मता। अपनी आत्मा की तरह उसको भी राम जी के दरबार में पेश होना पड़ा इसलिए किसी भी प्राणी को दिल में दुखाओ सातव सम में समझानी करो प्रणाम जग देखा और लेकिन मोते अधिक संत कर लेखा संतों को भगवान ने अपने से भी ऊपर दर्जा दिया है संतों को सम्मान करते रहना सभी के समान नहीं संतों में कहते हैं अगर किसी संत को पूछना हो कितने साधु हैं आपके यहां आप पर तो साधु नहीं कहते कहते महाराज आपके यहां कितनी मूर्तियां हैं आप आप है? साधु को मूर्ति कहते हैं ठाकुर जी का स्वरूप कहते है मोते अधिक संतु लाभ संतो लाभ सपने दोषा नहीं दे दो सपने नहीं दे